अपने पिताजी ओम प्रकाश कंसल जी और शिवशंकर कंसल जी अपने भाई के निमित्त जो ये राम कथा करके और जन जन तक भगवान की कथा का प्रसाद प्राप्त हो यह जो अवसर मिला है ये सराहनीय है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कंसल परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत और अभिनंदन करें पूज्य महाराज महाराष्ट्री का पदार्पण और पूजन बंधन चल रहा है मैं आपसे निवेदन करूँ

कथा आपको सब जगह श्रवण करने को मिल जाएगी लेकिन कथा किसी सदगुरु के मुखार से मिले और कथा संतों के सानिध्य बादल तो फिर भी आएंगे लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी ये अवसर आपको मिलेगा नहीं कि सदगुरु भी बैठे हैं पूज्य गुरुदेव भी बैठे हैं और रामकथा की सरिता यहाँ से प्रवाहित हो रही है मैं आप सभी का

आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए पूज्य महाराजा श्री के चरणों में विनती करता हूं निवेदन करता हूं कि वो हमें राम कथा मंदाकिनी में अवगहन कराएं, आचमन कराएं, जिस कथा को करके हमारा जीवन मंगलमय बनेगा जिस कथा को श्रवण करके हमें फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी ऐसी राम कथा श्रवण करने के लिए मैं पूज्य महाराजा के चरणों में युगल चरणों में कोटसाह वंदन करते हुए

और निवेदन करता हूँ कि पूज्य महाराज श्री हमें राम कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को मंगल में बनाने की कृपा करें पूज्य महाराज श्री बोले सदगुरुदेव भगवान की राजा राम चंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम

सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद राघवेंद्र सरकार की वीर वज्रंगबली बली की काशी विश्वनाथ भगवान की

माता अन्नपूर्णा जी की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत श्री भूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की अनंत श्री भूषित श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की

मिथंद्रपाल

I do.

परम पूज्य सदगुरुदेव भगवानंचस्थ समुपस्थित देश के विशिष्ट संत भाव उपस्थित समस्त श्रोतृबिंदमयी वासनमयी माता एवं में। भगवान की दिव्य लालितमय कथा में आप केवट अनुराग के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे कल कल मैंने बताया केवट ने भगवान से आग्रह किया कि मुहे पद पदुम

खारण कहू केवट ने कहा कि यदि तुम्हें चरणामृत ही चाहिए तो अब तक चरणामृत लेकर के तुम चले भी गए होते लेकिन इतनी हट क्यों बना रखी का नहीं बात चरणों की ही नहीं है चरणामृत की ही नहीं है बात तो यह है कि मैं प्रभु के मुखार से जानना चाहता हूं कि उनके चरणों का चरणामृत लेने का मुझे अधिकार है या नहीं है इसलिए आप कहो

संतों ने तो अलग अलग भाव दिया कहते हैं कि उसने केवल राम जी के चरणों को नहीं श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के भी की बात की है मुहि पद कमल पखारण कहो हो मु पद पद्म श्री किशोरी जी के जन्म चरण मुहि पद पद्म पखारण का पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ श्री राम जी के चरण और एक जगह केवल चरण कमल कहा तो श्री लक्ष्मण जी के चरण कमल

यहां तक कहता है कि मैं सत्य कहता हूं कि आपके चरणामृत को ग्रहण करने के बाद में फिर मैं आपको अविलंब नौका में बैठा करके पार करूंगा और कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा नहीं

पड़ता है यहां पर आप रेलवे स्टेशन उतरे या जहां भी उतरे आपने किसी टेम्पू टैक्सी से कहा कि भैया हमको वहां पहुंचा दो और आप पूछेंगे कि भैया क्या क्या देना है कुछ नहीं आपकी जो मर्जी हो दे देना लेकिन अगर कहीं आप इस गफलत में बैठ गए तो बाद में बड़ी फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि तो पूछो मैं

तो केवट कहता है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे मैं सही कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए और अगर आपको विश्वास ना हो तो आपकी सौगंध और आपके बाप की सौगंध मुहे राम रावर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो मुझे आपकी सौगंध और दशरथ जी की सौगंध मैं सत्य कहता हूं मुझे कुछ भी बदले में चाहिए लक्ष्मण जी ने कहा कि अब यह तो पराकाष्ठा को लग रहा है

देखो ना अब सीधे पिताजी तक पहुंच गया नहीं बोलने का परिणाम है भाई साहब लक्ष्मण जी का मन रहा नहीं दत्ती थोड़ी कटकटाई पीछे तर्कस की ओर हाथ ले गए और तभी तक वो बोला जब ना पाऊं लगे नकार

की बात याद आती है किसी ने कहा कि केवट का चरित्र की गहराई क्या हो सकती है पर केवट की गहराई को अगर देखें तो जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यद करोशी यदशनासी युशी ददाशियत यत, यत, यत, यत तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पणम केवट उस वैदिक

वेदांत के सिद्धांत पर चल रहा है यत करोसी यदस्नासी, वो जो कुछ भी कर रहा है वो राम को पाने के लिए कर रहा है यदि वो नौका भी चला रहा है तो कहता है कि बहुत काल में कीन मजूरी किस लिए बस इसी एक क्षण की प्रतीक्षा पाने के लिए कबीर साहेब जी ने भक्ति के संदर्भ में एक बड़ी अच्छी बात कही है वो कहते हैं

कबीरा यह घर प्रेम का काला का घर न कबीरा है घर प्रेम का काला का घरे शिशु तारे कर धरे

तारे कबीरा कर... तो, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं कहाँ मना करता हूँ आ जाओ कबीर साहब की उल्टी वानी और बरसे भंगल तो बरसे कंबल

भीगे पानी। कबीर साहब जी एक मसाल लेके खड़े हुए चौराहे पर इसलिए तो कबीर चौराहे हमारे वाराणसी में जगतगुरु गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के जो द्वादश शिष्य हुए उन द्वादश शिष्यों को कितना आत्मसात हमारी काशी ने किया है यह तो आप वाराणसी में ही जाकर के देख सकते हैं। मैं तो वाराणसी में रहा हूं मुझे तो लगता है कि वाराणसी जैसी अद्वितीय नगरी

दुनिया में कहीं नहीं अद्भुत है अद्भुत भक्ति है अद्भुत ज्ञान है अगर आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो अगर आप पचास लोगों से टकराओगे तो उसमें से कम से कम दस पद्म विभूषण होंगे जिनसे आप टकराए होंगे ऐसे लोग काशी की गलियों में अनेकों पद्म विभूषण भारत रत्न काशी क्या क्या नहीं देते

एक एक लोगों को काशी ने दिया है। कबीर साहेब को किसने दिया काशी में। श्री रविदास जी को किसने दिया कहा हुआ रविदास जी का जन्म काशी काशीम शैनपुरा है शैन भगत जी के नाम पर नरेहरी टोला है ले

रघुनंदन तब नाथ कृपालु पार और में। मैंने कहा खूब के के के में सभी के। सुन केवट कहो लक्ष्मण क्या चाहिए सीता जी लक्ष्मण जी को बहुत मानती हैं क्योंकि उन्हें हरदम राम जी के साथ देखा है और वो ये भी कह देती है

कि आप बुरा नहीं मानना आप तो लक्ष्मण जी के साथ में ही अच्छे लगती हैं अगर लक्ष्मण जी साथ में ना हो तो आपकी झांकी पता नहीं क्यों सजती नहीं है और राम जी कहते हैं सीता जी ये तुम तो मेरे मनोभाव को ही कह रहे हो मुझे भी लक्ष्मण के बिना अच्छा लगता ही नहीं है सुलक्ष्मण जी को बड़े बात्सल्यपूर्वक सीता जी ने सिर को उठाया लक्ष्मण जी रो रहे थे

सीता जी ने कहा क्या बात है मुझसे मांगो कहो क्या कहना चाहते लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ भैया के चरणों की सेवा चाहिए मैं नहीं जी सकता उनके बनाने इतना सुनना था कि सीता जी बेसुद होकर के वहीं पर गिर पड़ी बेहोश हो अब जब वो बेहोश हो गई तो दशरथ जी महाराज तो इतना प्रेम करते थे भुवो से कि पूछो मत लक्ष्मण जी का लक्ष्मण

अब लक्ष्मण जी की सट्टी पुट्टी गाय क्या कहा तुमने सीता से क्या मांगा तुमने मुझे बताओ अब लक्ष्मण जी आए भैया के पास भैया मैंने वही मांगा जो आपने कहा था अब जल्दी सवालो बात नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा धीरे से कान में जाकर के कह दो एक चरण की सेवा चाहिए एक की आप करना एक की मैं करूँ

अब जीविक श्री किशोरी जी के कान में आवाज लक्ष्मण जी की पड़ी श्री किशोरी जी शश बुखारवंद के साथ में उठ करके बैठ गई दशरथ जी की बात को समझ ले, बाबूजी कोई बात नहीं वैसे ही थोड़ी देर की बैठी थी ना इसलिए हो गया तो दशरथ जी महाराज शायद गंभीर हो गए तो वहां पर तो एक, एक पाव की लड़ाई है कि एक को जानकी जी चाहती है एक को लक्ष्मण जी और यहाँ जो भक्त खड़ा हुआ है

वो दोनों को ही पखड़ने की बात कर रहा है अब इसको मैं तीसरा चरण लाके से दूँ। तो है से करुणा कहा जानक और एक इसके पीछे भाव यह भी है कि इन दोनों ही महापुरुषों ने लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने राम जी के साथ में जब बन जाने की अपनी अभिपसा को अभिव्यक्त किया

और जब उनको लगा कि संभव है कि मेरी प्रार्थना करने के बाद में भी प्रभु मुझे साथ ना ले चले तो दोनों ने एक धमकी दी को और लोग धमकी देते क्या है वही धमकी दी कि हम मर जाएंगे सीता जी ने भी वही कहा लक्ष्मण जी ने भी वही कहा, कहा कि अब दुनिया के लोग ये सोचेंगे वो तो भाई थे इसलिए मरने के लिए तैयार थे वो श्रीमती जी थी इसलिए मरने के लिए तैयार थी लेकिन इसको देखो लक्ष्मण

उसका दो पल का मेरा रिश्ता है पर यह भी कह रहा है बरतीर मारने लखन पे, जब तब तुलसी दासनाथ पार उतारे यही भाव इसके अंदर भी है। सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चित जानकी लखन और एक भाव और भी संतों ने कहा कहते हैं कि

प्रभु श्री राम भद्र जी लक्ष्मण जी को देख जनक जी महाराज जैसे ज्ञानी जिन चरणों को आपको जब मुझे विदा करते हैं जब मुझे दान करते हैं तो उन्हें जिन चरणों को सौभाग्य मिलता है चरणावृत पकड़ने का बिना पढ़े लिखे इस केवट का भी उन चरणों पर उतना ही अधिकार है प्रभु श्री राम जी ने केवट से भावपूर्ण मुद्रा में कहा कि सोई कर जही कृपा सिंधु बोले मुसुकाई और सोई कर जही

नाव न तेरी नौका बच जाए केवट देखो सरकार मैंने साप साप कह दिया, ये ये मत मत बोलो, बोलो, संस्कृत भाषा में कर कर रहा हूं। सीधे तो सही तब आप ये कर रहे ना वही कर लो जिससे तेरी नौका बच जाए,

ये थोड़ी कहा चरण पखा लिया वो गया अचरण लियो लिया तो भगवान जी ने कहा भैया तेरी भाषा में मैं बोलता हूं पाओ फे होते विलम्बे ताराफा होते विलम्बे

रूपा केवट राम में रजा यपाबा पानी कटोता भर लेबा केवट राम रजाया सुपावा पानी कटोता भर ले केवट राम

आये सुपावा, पानी कठोता भरे ले। सुपावा, पानी कठोता भरे अब केवट कठोता में पानी भर कर खिलाया किसी ने कहा ऐसी अकल तो कुछ थी ही नहीं बोले क्यों कहा देखो भगवान राम जी आए हैं

अरे से सोने चांदी के बर्तन लाने चाहिए और कठौता लेके आ गया तो किसी संत ने कहा नहीं केवट ने मिल सही कहा इसलिए पानी कठौता भर लिया हुआ तीसरे संत ने अपना भाव दिया केवट कठौता इसलिए आया कि लक्ष्मी तो उसके घर में बेटी तो थी लक्ष्मी के में एक बेटा और मिल जाए इसलिए कठौता भर लिया हुआ

कटौती लाता तो बुटिया होती लेकिन लक्ष्मी तो पहले उसके पास में थी तो इसलिए चौथे संत ने भाव दिया केवट कहता है कि ये नौका न जाने किस जन्म की कौन हो और बताते हैं वो गंधर्व प्रभु जब उस पर बैठे हैं तो उसकी मुक्ति हो गई तो पता नहीं कठौता भी क्या हो

नौका में प्रभु को बैठाऊंगा नौका का तो उद्धार हो जाएगा लेकिन नौका भी की भी डूबने की परिस्थितियां जब पैदा हो जाती हैं पानी में नौका चलती रहती है चलती रहती है पानी भरता रहता है तब केवट क्या करता है उसके अंदर एक छोटा सा काट का कट होता है काट क क्यों रहता है वो तो इसलिए कि अगर धातु का रखेगा तो पानी में डूब जाएगा को नौका डूबली जाएगी वो रहेगा

करके और उस कठोता से नौका के अंदर के पानी को लीचता है। हैं कि नौका की की डूबने डूबने भी भी जब उत्पन्न हो जाएं तो नौका नौका को भी से बचाता है। कठोता कहेगा वाह तुमने नौका का तो उद्धार कराया और मैं नीचे ही पड़ा रह गया इसलिए मैं कृतज्ञ नहीं हूं कृतज्ञ हूं कठौता को भी सौभाग्य मिले तो पानी कठौता भर ले आवा

पानी क्यों कहा गंगा को तो गंगा जल कहते पानी सुन प्रभु बचन मोह मति मतिक प्रभु के इन बचनों को सुनकर मांगी नाव न केवट आना भगवती भागीरथी गंगा जी मोह को प्राप्त हुई और मोह प्राप्त होने से जो हमारी योग्यता है वो खत्म हो जाती है

केवट ने कहा कोई बात नहीं भगवती मैं फिर आपको प्रभु के चरणों से स्पर्श करा के फिर पावनता आपको प्रदान करता हूं और फिर केवट ने गंगा जी के जल से प्रभु के चरणों का स्पर्श कराया अब जो प्रभु के कठौता में प्रभु के चरणों को रख करके जब वो बैठा तो आप सोचो कितना सौभाग्यशाली था कि प्रभु के चरण उसके कर्मे है हाथ में कर्म उसके खत्म हो गए

पखड़ना तो वो भूल गया संयम समाधि उसके लग गई और जब ऐसी उसकी स्थिति बनी तो महाराज ऐसी स्थिति में धन नहींवट शंकर जी आ कहा कि धन्य है मुझे तो प्रभु के चरणों से जय पद सुर सरिता परम अपनीता प्रकट भई जिन कम कम्र, चरण कमलों से निश्चरित भगवती भागीरथी मुझे प्राप्त होती है इससे तो वो चरण ही मिल गए जिनसे गंगा जी निकली है

उसके हाथ में है प्रभु के चरण कमल और सिर पर है प्रभु के कर कमल किसी भी भक्त को या तो चरण मिले हैं या हस्त कमल मिलते मिले हैं लेकिन धन्य है सौभाग्यशाली केवट इसे चरण कमल और कर कमल दोनों की एक साथ प्राप्ति हो रही है चरण लिए अब प्रभु जी ने कहा भैया आप काम हो गया आप चले सरकार थोड़ा सा काम और रह गया अब क्या रह गया काम

का हम केवट की जाति कछु कछुदा पढ़ाई केवट की जाति ठहरे कुछ तो मैंने पढ़ाई नहीं पढ़े ना पढ़ाई इसलिए सरकार मैंने अभी तक अपने पितरों का तर्पण नहीं किया है इसलिए जहां जहां राम चरण चल जाए कहाँ तीर्थ प्रयाग जाएंगे आपके चरण यहां आ गए ना यही घाट हो गया तीर्थ हो गया इसलिए हमने सुना है

वशिष्ठ की यूनिवर्सिटी में आपने वेदों का अध्ययन किया है, दोनों भाई थोड़े से दो-चार दो, चार मंत्र बोल दो, आपके ऐसी चरणामृत से हम अपने पुत्रों का तर्पण कर देते अब लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा और राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और वेद मुस्कुरा उठे प्रभु जी हो ही जाए फिर आप इनके पुकार से सब निकले अब भगवान वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे

स्वस्ति न इंद्रो वृद सेवा स्वस्ती नहा स्वस्ती दक्ष स्वस्ति नो बृहस्पति धा धातु भगवान ने वेद मंत्र बोले और उसने पितरों का तर्पण किया आप इसको मूर्ख कह सकते हैं

पितरी पारिक है प्रव पुनि पहले उसने अपने पितरों का तर्पण किया और उसके बाद में का अब, अब चरणामृत के लिए लौटे और केवट के तक के कोई बात नहीं चरण बट भी गया चरणामृत तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं मैंने पहले ही काट के कटौते में पखवारे हैं यदि पूर्णा भी चरणामृत बट बट गया तो काट में शोक लेगा ना कठोता

इसमें पानी डालेंगे जब जब पीना होगा, इसी चर, इसी कठोते में पानी डालते रहेंगे, पीते रहेंगे, पीते चरणाम पधारो प्रभु श्री रामा भद्र जी को नौका में बैठाया और केवट पहले दौड़ा और अपने गमछे से नौका को पहुंच रहा है बड़े भाव से फिर उसी गमछा को बिछा दिया

राम जी को हाथ का सहारा दिया सरकार आप नौकाशोरी जी, जी, जी, जी भी बैठ गई अब लक्ष्मण जी कहा बैठेंगे लक्ष्मण जी को कहा सरकार आप किनारे से पीछे चले जाओ बहुत अच्छा गेटअप बनेगा अच्छी फोटो आएगी आप पीछे खड़े हो जाओ लेकर के और भगवान श्री राम राम और

भगवती लक्ष्मी जी सामने बैठी हुई पीछे लक्ष्मण जी महाराज बाण लेकर के बैठे हुए हैं से अब केवट ने नौका नौका चलानी शुरू की और नौका चलाएं तो बस अपलक राम को निहार रहा अब राम जी भी ऐसे हैं कि जो यो यथा माम प्रपद्यंते हम भगवान भी उसी भावना के साथ अपलक उसको देखने लगे अब जो भगवान को देखे वो काम क्या करेगा

उसने नौका चलाना बंद कर दिया अब जब नौका चले नहीं तो बोलो पार कैसे होंगे अब नौका बीच धारा में बहने लगी अब ये ध्यान जा रहा है लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी दे रहे हैं देख रहे हैं नौका तो चला ही नहीं रहा है नौका तो बह रही लक्ष्मण जी ने धीरे से भाई साहब को सारा किया बोले भाई साहब बोले हाँ पार जाना है आपको क्या हुआ कहा यह नौका ही नहीं चला रहा है

और जब यह नौका चलाएगा नहीं तो पार होंगे कैसे अब राम जी ने देखा नौका तो बह रही है नौका तो चला ही नहीं रहा है हाँ, राम जी अब वो सावधान हुआ उसने अपने पलों को पकड़ा कहा सरकार एक बात कहूं बोले हाँ कहा हमने सुना है आपका चौदह वर्ष का वनवास हुआ है बोले हाँ हुआ तो है

तो मैं सब आपसे कहता हूं आप दो चार वर्ष इसी नौका में बैठे रहो हम जंगल ही जंगल आपको केवल घुमाएंगे और कहीं नगर मस्ती में ले जाएंगे आप इसी में बैठे ठहरो राम राम जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं, है? अभी हमने दीवर के देखा नहीं।

के जय ठाकरे

नहीं है अभी तो हमगी भर के देखा

के नीचे आए श्री लखनलाल जी जानकी जी और महाराज गोये भी आए नौका की रस्सी को पकड़े हुए पर नजर उसकी राम जी पर है कहीं राम जी जल्दी जी से चले ना जाए केवट ने नौका की डोर को तो छोड़ा वहीं पर और दौड़ के आया राम जी की परिक्रमा करके चरणों में गिर पड़ा

केवट उतरे और प्रभु सकुचे यही नहीं कछुना प्रभु जी इतनी संकोची हैं ऐसो को उदार दंग जो संपति दस शीष अरप के रावण श्यो पहली नहीं सोई संपदा विभीषण कौ प्रभु

सहत है दिन प्रभु बड़े संकोची हैं जिस संपत्ति को रावण ने दसों सिरों को को बलिदान करके प्रभु जी से पाया था ने केवल शक्र में शक्रदेव प्रपन्ना तवा समीति थे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी एतम हमारा दिगुमंत्र

भगवान राम सुग्रीव सुग्रु कहते हैं शक्र एक बार भी जो आकर कि कह देना सकुच सहित वही स्वर्ण वही लंका बड़े संकोच के साथ में विभीषण को देते हैं अरे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा हूँ केवट जाओ प्रभु को दंडवत करने लगा भगवान को लगा बेचारा आखिर रहे तो केवट ही

कुछ तो चाहता होगा भगवान के पास में कुछ भी नहीं है संकोच लगा लेकिन ध्यान रखना जिन लोगों की पतिव्रता नारियां हैं धरती में पतिवृतियां नारियों के होते हुए पतियों को कभी झुक के देखना ही नहीं पड़ सकता है पतियां उनकी मर्यादा को संभाल लेती हैं हमने पुराने जमाने में देखा कि गांव में लोगों के पास में रुपया पैसा बहुत नहीं होता था

पढ़े भैया स्कूल में पढ़ रहे हैं फीस के लिए पैसे चाहिए बाबूजी से फीस के लिए पैसे मांगते हैं बाबूजी के पास फीस के पैसे नहीं है तो दहली पर बैठ करके उदास बैठे हुए तो उनकी पत्नी मां उनके पास जाती है अजय तुम उदास क्यों बैठे हो क्या करूं मैंने लोगों से मांगा कहीं से पैसा मिला नहीं

मुन्ना को पढ़ने जाना है कहां से फीस दू काजी मैंने आपको अभी तक बताया नहीं आपका उदास होना मुझसे देखा नहीं जाता चलते समय मेरी ने मुझे पायल दी थी मुझे कमर की करधनी दी थी ये ले जाओ इसको रखो उदास मत हो अपने पति की एक उदासी पर पत्नियां अपने छुपाए हुए धन को उनको न्यौछावर करके उनकी मर्यादा को बचाती हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा रहेगी

तो हमारा जीवन रहेगा या सस्वता रहेगा श्री किशोरी जी के पास में मुद्रिका है पिय जान निहार पिए जान

उतारी मन मुदरी बने मुदिते उतारी कहे हो हु ले हो उतरा कहे हो कृपा

केवट ने पीछे ही राम जी के हाथ में मुद्रिका रख दी संकेत कर दिया इसको दे दो मेरी चिंता मत करो पहले आप अपनी प्रतिष्ठा को रखो आपके भाव को उदासी में नहीं देख सकती श्री राम जी ने उस मुद्रिका को केवट के सामने बढ़ाया कहू कृपालु लेहू उतराई

केवट फफक करो उठा चरणों में गिर पड़ा नाथ आज में काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बनी भले पूरी आज विधाता की कृपा से खूब बन आई है ये मुद्रिका दे करके आप काटू किए ये, ये पत्थर की मुद्रिका देख करके

आप मुझे अपनी असली मणि से वंचित मत करो असली मणि क्या है राम भगति चिंता मणि सुंदर बस है गरुण जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत पाती मीरा ने कहा ना देखो यू तो मीरा के जितने भी पदे हैं

श्री कृष्ण के लिए समर्पित है श्री कृष्ण और राम में रंच मात्र भी कोई फर्क नहीं है लेकिन मीरा का जो मंत्र था वो राम मंत्र था रविदास जी से देखे थे इसलिए वो यहां उन्होंने प्रकट कर दिया और जो गुप्त वित्त होता है वो दिखाया नहीं जाता है और यहाँ वो प्रकट कर रही है पायो जी मैंने।

राम रतन धन पाय पायो जी में राम रतन धन पाय पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी पायो जी में राम

अपनायो पायो जी मैंने बहने परिवार कर अपनायो पायो जी मैंने राम

या सत गुरु सती निवटिया सत की नाव सतना बिया सत गुरु सतरावटिया सत भूसा करे

तोरे तो बहुत प्रभु ग अब लक्ष्मण जी को उसके भाव का पता लगा तो लक्ष्मण जी के भी मन में जगह कुछ तो दे ही देना चाहिए केवट के आंखों में आंसू भरा भराए सरकार आप कितने उदार हैं वैसे तो मैं ले लेता लेकिन कहना कि आपके भाई साहब के साथ में मेरी थोड़ी सी एक रिश्तेदारी बनती है इस कारण से मैं ले रहा

और लक्ष्म जी ने कहा फिर बिगड़ा राम जी से तेरी क्या रिश्तेदारी है कि हम और वो एक ही जाति बिरादरी की और ऐसा कहते हैं कि जाति बिरादरी वाले परस्पर लेन देन का काम नहीं करते नाई ना नाई ना लेते और धोवी ना धोवी लेते दे मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़ी

वो नहीं उसके पास चला जाता है है वो उसके उसके बाल बना देता पास देन नहीं करते वो उसके कपड़े धो देता है वो उसके, दे। वो उसके कपड़े, कपड़े देन नहीं करते दे। तो देखे मजदूरी मेरी ना बिगाड़िए प्रभु आए मोरे घाट तो पार में उतार दीन हो जब आऊं तो घाट तो पार मोही उतारिये

जब आऊ तो गाटे तो पारे मोही जैसे आप जैसे मैं नौकाबान हूं उसी प्रकार से महाराज मैं केबट हूं वैसे आप भी केबट तो जैसे नाई नाई से लेन नहीं करते धोवी धोवी से लेन नहीं करते तो केबटों के बीच में भी लेनदेन देन शोभा नहीं देती लक्ष्मण जी ने कहा देखो सरकार अब अब आप जैसे तैसे रोक रहे थे अभी बिगड़ा

अभी आपको केवट कहा मणि सिरोमणि और ये आपको केवट बता रहा है तो जीन का कैसे केवट हो गए कहा ऐसा है सरकार कि हम इस नौका में नौका चलाते गंगा जी में तो हम केवट हो गए नौका चलाते इसलिए ऐसे ही विशाल भवसागर उसको पार करने के केवट तो प्रभु जी है ना भवाब्दी पोतम भवरोग को पार करने के लिए प्रभु जी पोत के समय

इसलिए आज मैं आपसे कुछ इसलिए नहीं मांग रहा हूं कल जब मैं आपके दरवाजे पर आऊ तो आप मुझसे यह मत पूछना केवट तूने पुण्य कितने किए इसलिए कुछ नहीं, भी लेता नहीं अच्छा कोई बात नहीं तुम मेरे हाथ से नहीं लेता तो सीता जी के हाथ से ले, ले? सीताजी के बहुत यकीन है प्रभु लगन सी। जी सीताजी ने जो ही हाथ बढ़ाया केवट फपक करके रोटा चरणों में गिर पड़ा

आपसे तो कैसे भी नहीं ले सकता बोले अब इनसे क्या हैं तो ले लो। नहीं, नहीं। इनके जो है ना वो मेरे भैया लगते हैं साहब सीता जी कहने लगी मेरे पिताजी के साथ में कैसे रिश्ता बन गया इस रामायण में दो ही लोगों ने चरण पखारे सबसे पहले राजा जनक ने चरण पखारे और राजा जनक ने जब पखारे

तो आप जैसे सिया सुकुमारी सुपुत्री को सजा धजा करके सोलह श्रृंगार करके इनको कन्यादान में किया केवट ने रोते हुए कहा कि वो मेरे बड़े भाई होगा ना हमसे पहले उन्होंने चरण पकड़े मैं तो बाद में पकार रहा हूं मैं उनका छोटा भाई हूं आप मेरे बड़े भाई की बेटी हैं मैं गरीब जरूर हूं लेकिन सरकार में इतना नहीं गिरा हूं

कि मेरे आंगन में मेरे दरवाजे पर मेरे बड़े भाई की बेटी मेरी बेटी आए अगर मैं उसे कुछ दे नहीं सकता तो उसके हाथ की अंगूठी तो नहीं उतर सकता इस पाप में मुझे मत गिराइए इसलिए बहुत कीन प्रभु लखनसी नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायत भक्ति विमल वर्दे आगे वाल्मीकि जी ने कहा है जाए न चाहिए कब हूँ तुम स सन सहज सने हो बस निरंतर ताशो

भगवान बिना मांगे भक्ति रामचरित मानस में बस दो चार पात्रों को ही देते हैं उनमें से एक बट है उन्हीं में से सबरी मैया उसी में से सुण है ऐसे लोग जिनको बिना मांगे भगवान भक्ति प्रदान करते हैं इसलिए कुछ भी मांगने में जब नहीं मांगा और तब भगवान ने विदा की न करुणायतन भगत विमन बढ़े

उसके बाद में प्रभु श्री राम जी आगे चले उन्होंने गोह निषाद को रोकना चाहा पर गोह निषाद ने आग्रह किया कि सरकार जहां आप रहेंगे वहां पर पर्ण में मैं करब सुहाई दो चार दिन आपकी शुभ व्यवस्था व्यवस्था बनाने के बाद में मैं लौट आऊँगा अब आगे चल कर के गोस्वामी जी ने बड़ी कारूणिक स्थिति का वर्णन रामगीतावली में किया है लेकिन इस अवसर तो हम फिर कुछ आगे कथा में बढ़ नहीं पाएंगे पर थोड़े से भाव दे देते हैं कि यहाँ से अब पहली अवसर आया है

जब भूमि पर राम जी चल रहे हैं अभी महिलाओं से निकले थे तुरथ पर बैठ गए थे अब यहां से श्रृंगेरपुर से अब राम जी पैदल यहां से चल रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर श्री किशोरी जी पर जाती है

निकली रघुवी बलू धरवी रिये मग में डर बे झलका बरे भाल पटिकी अरुखी गई मधुरा दरबे झलका

फिर पु छत हैं चले नौ अब के पर्ण कुटी करे होते हुए फिर है चल हो नो अब के कुटी करी होते हैं

की तुरता पियकी पिय लखता तुरता की अखिया जले चारू बही

ंगवेरपुर से अब पहली बार मिथिलेश नंदनी श्री कौशल्या जी ने कहा था कि मेरी बहु पलंगीठ तज गोद हिंडोरा या तो झूले में रही है या माँ की गोद में रही है कभी कठोर भूमि में चली नहीं आज राम जी के साथ में सीता जी पहली बार कठोर भूमि पर पग रख रही है पृथ्वी रो पड़ी है क्योंकि पृथ्वी की वो बेटी है और सीताजी

धर धीर दिए डग डे जैसे श्री ने चार कदम रखे और चार कदम रखने के बाद में प्रभु श्री राम जी के हाथ को पकड़ दिया और कंधे पर अपने मस्तक को टिका दिया राम जी ने पलट करके जब किशोरी जी को देखा

तो आंखों में आंसू भर करके बोली हे प्रियतम अभी कितनी दूर और चलना है आप कितनी दूर चल करके कुटी बनाएंगे आत्रता आत पियकी श्री किशोरी जी की थकान को देख करके प्रभु श्री राम जी के आंखों में आंसू भर और सहारा देते हैं चलते हैं। ये राम कथा जीवन में जीने की एक दिशा देती है

धरती पर जो भी आता है सुख और दुख सभी के जीवन में आते हैं जिन्होंने दुख के दिनों को हंस करके जी लिया वो जिंदगी भर भरासते हैं और जो दुखों में टूट गए वो किसी काम के नहीं रहते आगे चलकर कर जी ने सोचा थोड़ा सा सीता जी के मुखार पर सस्मित मुस्कराहट आ जाए तो हमारा भी रास्ता आसान हो जाएगा

आगे चले तो राम जी ने दाई ओर नजर डाली एक तमाल वृक्ष था और उस पर स्वर्ण लता लिपटी पड़ी हुई थी स्वर्ण की तरह चमकते हुए उसके पत्ते उससे लिपटे हुए थे। श्री किशोरी जी को कहा कि देखो जरा प्रकृति कितनी स्वरम्य है इस वृक्ष को जानकी जी ने देखा तो वो भी देखती रह गई लक्ष्मण जी ने सोचा इस वृक्ष में ऐसी क्या मनोहरता है तो दोनों ही देख रहे हैं

राम जी ने जानकी जी से कहा कि हे सीते देखो ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिसे इतनी प्यारी लता ने आलिंगन किया हुआ है किशोरी जी भी कम पड़ी हुई थोड़ी थी मुस्करा दी कहा कि आप इस तमाल वृक्ष से अपनी उपमा दे रहे हैं और इस लता से आप मुझे अलंकृत कर रहे हैं सरकार ये तमाल वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है सौभाग्यशाली वो स्वर्णलता है

जिससे इस वृक्ष ने अपना आश्रय और आलिंगन प्रदान किया हुआ है कितनी सौभाग्य अब दोनों का विवाद छड़ गया राम जी के नहीं वो तो इस्तेमाल वृक्ष सौभाग्यशाली है और सीता जी कहते नहीं वो तो तो स्वर्ण सौभाग लता सौभाग्यशाली है सीता लता समायुक्तम राम कल

सीता स्वरूपी स्वर्णलता से अलंकित श्री राम कल्पतरु सुशोभित तो हो रहे अब दोनों का विवाद हो गया राम जी कहते हैं कल्पतरु सौभाग्यशाली है श्याम तरु किशोरी जी कहते नहीं ये स्वर्णलता अब कहा इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन सौभाग्यशाली है अब वहां तो कोई थर्ड पर्सन था नहीं लक्ष्मण जी थे लक्ष्मण जी को बुलाया कहा कि लक्ष्मण इधर आओ थोड़ा हमारा विवाद हो गया जजमेंट कर दो क्या विवाद हो गया सरकार

का ये वृक्ष ना इससे स्वर्ण लगा लता अलंग, इसको अलंगन किया हुआ है कितना सौभागशशाली नहीं किशोर जी का लक्ष्मण प्यारी मिली बात सुने ना बोले हाँ क्या नहीं सौभाग्यशाली वृक्ष नहीं सौभागशाली तो वो लता है जिसे इतने प्यारे वृक्ष ने आश्रय दिया हुआ है लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये तो मामला बहुत ऊँचा है लक्ष्मण जी का ठहरो पहले मुझे कुर्सी पर बैठने दो तो, फिर जजमेंट देंगे जजमेंट देंगे बोले कैसी कुर्सी कहा हम पहले उस वृक्ष के नीचे जाते हैं

अब लक्ष्मण जी गए और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए आराम से आंखें बंद कर ली। कहा लक्ष्मण अब जल्दी बताओ ना कौन सौभाग्यशाली है वृक्ष की लता। लक्ष्मण जी ने कोई, कहा कोई सौभाग्यशाली नहीं इन नहीं तो कोई तीसरा है बोले वो कौन है कहा सीता लता समायुक्तम राम कल पुम ही रूहम सफल सीतल

छायाम बंदे शांति सौभाग्य सौभाग्यशाली वो पथिक है जो दोनों की छाया का आनंद ले रहा है सौभाग्यशाली तो वो पथिक किशोरी जी को देखकर के राम जी ने कहा देखो मेरा अनुज ऐसे थोड़ी है कितना प्यारा है कितनी दुलार भरी बात कही है थोड़े से और आगे चले श्री किशोरी जी के होठ जब सूख उठे

राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ लक्ष्मण जरा पानी ले आओ तो सीता जी ने कहा कि आप देखो तो बार बार लक्ष्मण को भेज देते हो हमको अच्छा नहीं लगता हम हम ले आएंगे लक्ष्मण बेटा तुम बैठो सीता जी बहुत दया करती हैं लक्ष्मण जी को जल को गए हैं लखन लरिका लरिका हमारा बचवा जल को लेने के ले गया सीता जी कहते नहीं तुम यहीं बैठो बेटा मैं लेके आती हूँ

अब सीता जी घड़े को लेकर के पानी लेने के लिए जाती थे कोई नदी थी नहीं वहां पर अगर आपने देखा हो तो में पहाड़ों की उठज में नीचे से पानी निकलता है जरोखे निकल आते हैं उनमें पानी निकलता है अद्भुत है प्रकृति किशोरी जी कुछ ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां जमीन से पानी उबल करके ऊपर आ रहा था गड्ढा था उसमें पानी आ रहा था घड़ा लेकर के गई घड़े को एक तरफ रख दिया

और उस पानी को थोड़ा मटमैला था उसे साफ करने लगी ऐसे ऐसे हाथ फिरा के। इधर आसपास में कोलभील कन्याएं गए कन्याए थी, थी। जगमगाहट पहाड़ के पास में देखी तो सब धीरे धीरे सिमट करके आ गई अरे ये जोती कैसी हो रही है ये तो लगता है कोई ऊपर से देवी उतरी है धीरे धीरे धीरे धीरे वो कोल भील

आसपास में आकर खड़। के खड़ी श्री किशोरी जी ने उनको मुड़ करके देखा न्याय है, दूर से देख रही किशोरी जी ने करके और की और देखा, अरे किस में आ जाओ बोले आज, पास में। हम छू के देख ले कहा छूके देख लो तुम आराम से छू करके देखा कहा बुरा नहीं मानना हम आपसे प्रश्न पूछ ले कहा पूछो

आप की किए आप आप किसकी बेटी है तो सीता जी ने पूछा आपने महाराज जनक का नाम सुना है कहा जनक जी का नाम कौन नहीं जानता हमारी जो माँ है ना जब शादी विवाह होती है तो जानकी जी के गीत गाती है सीता जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि उसी जनक की बेटी मैं सीता हूं रघुकुल के घर की महारानी दशरथ जी का नाम सुना

ले हाँ सुना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी की दोष भी दिया और उसके बाद में कहा कि आप कर क्या रहिए कब पानी भरने के लिए आई तो इतनी देर से क्यों बैठी कहा पानी थोड़ा सा मटमेला है हम हाथ फिरा रहे हैं कि साफ हो जाए

फिर भर के ले जाएंगे बोले कभी नहीं होगा ये साफ ये पानी साफ होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा जैसे हमको पता लग गया है ना कि आप साक्षात जगत जननी लक्ष्मी हैं इस पानी को भी पता लग गया है कि तुम माओ और ये जान गया है इसे बहुत आनंद आ रहा है तुम उसके ऊपर हाथ फिर रही हो ये जानता है कि जो ही निर्मल होगा

तो महाप्राणा बंद करोगी पानी भर करके चली जाओगी जैसे लग रहा है कि जितनी देर तक माका घूमता है, है। उतारा है एक गाँव के पास में श्री राम जी गुजरते हैं और राम जी को प्यास लगती है गाँव के किनारे पर एक कुआ है कुएं में महिलाएं पानी खींच रही है राम जी वहां खड़े हो जाते हैं बेजान जाती हैं ना पानी चाहिए

और वो पानी पिलाती हैं राम जी ओख से पानी पीते हैं श्री केश्वरी जी भी पानी पीती हैं और फिर एक वृक्ष के नीचे राम और लक्ष्मण जी जाके खड़े हो जाते हैं और वो सखियों की लालायत का वो देख लेते हैं कि वो जानकी जी से बात करना चाहती हैं राम जी भी चाहते हैं थोड़ा इनका भी मन लगा रहे बात कर लेने दो राम जी थोड़े एक वृक्ष के नीचे जा के खड़े हो जाते हैं जरा यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति की कुल बधूटी का जो एक चित्र गोस्वामित्र सिद्ध जी ने उतारा है वो आज की बहुओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण

श्री किशोरी जी से वो पूछ रही और उन्होंने देखा क्योंकि जब वो उनसे बात कर रही थी तो बीच बीच में किशोरी जी घूंघट के अंदर में धीरे से छुपी हुई नजरों से राम जी की ओर देख ले रही हुई राम जी उधर लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं कभी कभी मुस्कुरा के थोड़ी सी छुपी हुई आंखों से वो सीता जी को देख ले रहे और गुड डाउट हो गया कि इनका कोई रिश्ता है ये है कौन तो पूछ रही है ये देखिए जो मैं जिस चौपाई को जिस ले में गा रहा हूँ

ये हमारे वाराणसी झांसी के तरफ की लोकगीत की धनी है जो माताएं है गाती हैं कोटिजे लजावन हे को मनोजे लिहार आ रे

सुमुख कहो को आए तुम्हारे कोटी <लजावन> मनोजे लजावन हारे हारे कोटि कोटी मनोजे लजावन हारे सुमुखी कहो को आए तुम्हारे सुमुखी कहो को आए तुम्हारे सखियाँ कह रही

किशोरी जी बोले वो वो जो पेड़ के नीचे खड़े ना वो डाल पकड़ करके छवि को लज्जित कर देते हैं वो आपके कौन लगते हैं किशोरी जी से पूछा गया है उनके बारे में जो उधर खड़े हैं डाल पकड़ करके और किशोरी जी उनके बारे में बताना शुरू करती हैं जो डाल पकड़ के नहीं खड़े पूछा तो गया है उनके बारे में

सहज सुभाए तन गोरे सहज सुभाए सुभागन गोरे वो जो खड़े ना नीचे गोरी-गोरी गोरे बड़ा सहज स्वभाव है सख्यों ने कहा हमने उनके बारे में पूछा है तो बोले तब वो वो जो खड़े हुए वो मुस्करा रहे हैं। को आई तुम्हारी उनके बारे में बताओ तो सीता जी कहती है

लघु देवर मोरे राम लखन लगू दे वो जो कोरे है ना बड़े सहज सुबह उनका नाम लक्ष्मण है वो मेरे छोटे देवर है छोटे हाँ हाँ हम समझ गए आपके बड़े भी देवर होंगे पर हम उनके बारे में पूछे नहीं रही है तब कोट मनोज लजा बन हारे वो जो खड़े हुए उठ के बारे में बताओ वो तुम्हारे कौन है

अब तो सीता जी को लगा कि मानेंगे नहीं बताना ही पड़ेगा अब सीता जी अपने प्रियतम का परिचय दे अगर आज के जमाने में कोई कहे तो वो सूट वोट वाले श्रीमान जी कौन है अजीब वो वो हमारे हस्बेंड हैं। अजय सुरेश दराना ऐसी बोला के बता जी तुमसे बात करो लेकिन क्या मर्यादा है क्या सभ्यता है

श्री किशोरी जी अपने प्रियतम का नाम बताने जा रही हैं कुछ दिन बाद तो रामचरित्र मनस न ही परंपरा ले जाएगी श्री किशोरी जी अपने प्रियतम का नाम बताती हैं, तो अपना जो उनका पल्लव है घूंघट निकाल लेती है ऐसे पूरा घूंघट डालती है बहुरे बिदुर

बहुर बदना बिधु अंचल ढाकी बहुरे विभु दे विधु अंचल ढाकी बहुर विभु देु अंचल ढाकीतन चितई मोह कर बाकी पियतन चितई मरे वाकी पियतन चितई

कर कर तन घूट निकाल लिया अब वो घूट तो हमको पक्की बात मालूम है कि दिल्ली की कोई माता को वैसा घूंघट निकालना आता ही नहीं हो आता हो तो दिखा दो भैया हमारे कैमरे वाले दिखा देना उस तरफ में अगर घूंघट हाँ बढ़

उसके बाद में वो दो उंगली लगाना आप भूल गई तो उसमें दो उंगली लगाती घूंघट उठने के बावजूद भी कोई नहीं देख सकता प्रियतम तो देख सकते हैं घूंघट और मटकती थोड़ी ऐसी जैसे मटक रही मर्यादा <laughs> है इसे बताएं तो बहुरी भी

बागी अपने प्रियतम की ओर बाकी नजर से देखिए और एक पक्षी होता है खंजन जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं

खजन मंजू तेरे सेर ने खजन मंजू तेरे सेर निज पति कहऊ सिए शैर ने निज पति कहू कह शिश निज पति कहू तुम सिया से निज पति कह

छे नैना खंजन पक्षी की मंजू नजरों की तरह नैनों से श्री के जी ने राम जी की ओर देखकर के ऐसे देखकर के कहा कहा ऐसे सिर कर दिया नहीं थे। ये नहीं कहा मेरे वो कौन है मेरे वो है खंजन मंजू तेरी छे खन मंजूरी

निज पति ते नहीं ने ने। ने पति पति कहु तेने सीए से और जि इतना उन ग्राम रुपयियों को पता लगा राम सीता जी ने ये नहीं कहा मेरे पति है।

बस उनकी ओर देख करके ऐसे कर दिया मेरे हैं भाई सब ग्राम बधूटी रंकन राय राश जन लूटी अब इनको क्या मिल गया कि वो उनके पति हैं इससे इनको क्या फायदा हो गया यही तो मिथिला की बात थी ना इनको यह फायदा हो गया कि जो वहां पर खड़ी हुई थी बच्चियां थी उन्होंने किशोरी जी को अपनी मां मान लिया

तो जब उनको यह पता लगा कि मेरी मां के ये पति हैं तो उन्हें पिता मिल गए जो समवास्कृत थी उन्होंने सीता जी को अपनी बहन अपनी सखी मान लिया तो उन्हें जीजू जी और उनके सहज शिक्षा मिल गए श्री सख्य भाव की अनुभूति हो गई उनको और जो बुजुर्ग थी सीता जी को अपनी बेटी मान लिया था तो उन्हें दामाद के रूप में राम जी मिल गए आनंद की अनुभूति हो गई

और जब वो चलते हैं तो गांव की परंपरा को झलकाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वो पाँव भी पढ़ रही हैं और आशीर्वाद भी दे, दे रही हैं। गांव में ऐसा होता है कि वो पाँव भी पढ़ती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं क्योंकि कन्या है उसके पाँव भी पड़ती हैं घर की बेटी है और आशीर्वाद दे देती है हृदय हैं असी से प्रेम भर रही हो भरी स्वाद इस प्रकार से श्री किशोरी जी राम जी आगे चलते हैं

तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर आए हैं तीर्थराज प्रयाग का उन्हें दर्शन किया है चमर जमर और गंग तरंगा देख होए दुख दारिद भंगा तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में निमज्जन करके महर्षि भरद्वाजी के यहां पहुंचे भरद्वाजी ने कहा कि आज सकल हमारे जब तप तीर्थ तो सब साधन सफल हो गए और उसके बाद उन्होंने उनसे भक्ति मांगी भगवान राम जी मुस्करा दिए कहा कि भक्ति तो मैं नहीं देता भक्ति देने वाला पीछे आ रहा है

फिर तो उन्होंने कहा कि महाराज कृपा करके मुझे बताएं कि हम किस मार्ग से जाएं जहां हमको जाना है यदि तुम ज्ञानी बनोगे कर्मयोगी बनोगे ज्ञान बनोगे भक्तियोगी बनोगे तो तुम्हारी परीक्षा होगी रामजी ने उनकी परीक्षा ली कहीं मग जाएंगे मुझे कृपा करके बताइए हम किस मार्ग से जाएं? फिर उन्होंने कहा कि नाथ सकल मग तुम्हारे सारे रास्ते आपके बनाए हुए हैं

ईश्वर के पास जाने के कि एको ही सदविप्रा बहुधा बदनती अलग अलग शास्त्रों सिद्धांतों में ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं पर एको ही सदविप्रा बहुधा बदंती रास्ते पर ले जाते फिर भी उनको पहुंचाने के लिए मुन जो ही सुना उनको पहुंचाने जाना है तो कितने लोग उठ करके खड़े हुए सुन मन मुदत पचासक धाए पचास दौड़े पचास का तात्पर्य क्या है चार वेद

चार उपवेद कितने हो गए आठ और छह शास्त्र कितने हो गए चौदह अठारह पुराण और अठारह उपपुराण कितने हो गए छत्तीस और चौदह पचास सुन मन मुदित शकल कहे मगदीक हमारे सभी कहते हैं हमारा मगदीक पर मुनि जी खड़े हुए उनको मालूम था राम जी तो वेद तत्व है

इनके आगे प्राण नहीं चल सकते इनके आगे शास्त्र नहीं चल सकते भगवान के आगे केवल वेद ही चल सकते हैं और कोई नहीं चल सकता तो उन्होंने सबको बैठा दिया मुनि बटु चार संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, उनको लेकर के आगे चले और आगे गंगा जी के बाद में फिर क्या आता है जमुना जी और जहां जमुना जी आई तो भगवान श्री राम जी ने उनको फेर दिया क्या ये तो प्रेम की धारा है जमुना जी

जमुना जी का कितना महत्व तो है देखो द्वापर में इसलिए जमुना जी के आने पर उन्होंने उन वेदों को भी चारों वेदों को विदा कर दिया है प्रभु श्रीराम जी यमुना जी को पार करके आते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत और सत्कार किया है लोग कह देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है उसमें श्री राम जी को ऐश्वर्य भाव से नहीं देखा है

लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ो आप अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस से जो हिंदी शायद वाल्मीकि रामायण के दो भाग छपे हैं आप पहले भाग की भूमिका ही आप पढ़ लो उसमें कई जगह पर बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल पर परमात्मा के रूप में ही वाल्मीकि जी ने देखा है किसी और रूप से उनको नहीं देखा है कभी कभी हम लोग किसी ग्रंथ के महत्व को बताने के लिए

अपने किसी ग्रंथ को इतना नीचा कराने की कोशिश करते हैं हम भूल जाते हैं कि हम अपने एक ग्रंथ की महिमा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसी के साथ में दूसरे ग्रंथ जो हमारा ही है उसकी महिमा को हम कम कर रहे हैं आज भी हनुमानगढ़ी पर एक परंपरा है कि विद्वान संत हनुमंतलाल जी को वाल्मीकि रामायण सुनाते हैं आज भी हमारे जब रामचरित्रमानस नहीं थी तो इसके पहले हमारे रामानंदीय संतों में अध्यात्म रामायण या वाल्मीकि रामायण का

जब हमसे पूछा जाता है आपका धे क्या है पूज गुरु जी ने सिखाया गे क्या है तो क्या है धे राम नाम और गे है वाल्मीकि रामायण रामो पासकों का गे ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है ऐसे वाल्मीकि मन आनंद भारी अत्यंत फुलकावली के साथ में उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया

और बाद में प्रभु श्री राम जी उनसे भी एक प्रश्न कर देते हैं कि सौमित्र सहत जहां जाऊं महाराज आप मुझे वो स्थान बताएं जिस जगह पर मैं सीता और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ में मैं जाऊं एक बार मैंने पूज्य गुरु जी के ही मुख से सुना था महाराज जी के पास कभी आप बैठो तो बड़े

मानस के गुण तत्वों की चर्चा भागवत के गुण तत्वों की चर्चा हमारा करते हैं तो मैंने एक बार सुना था कि यदि कोई प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट कोई कर दे आपसे अगर कोई कठिन आपसे प्रश्न कर दे तो उसको उत्तर देने का क्या तरीका उसका एक प्रतिप्रश्न करो अगर कोई कठिन आपसे प्रश्न करता है तो उसके ऊपर एक प्रति कर दो आप तो प्रश्न आसान हो जाएगा

उत्तर आसान हो जाएगा राम जी ने वाल्मीकि जी से कुछ कठिन प्रश्न किया है कि मैं रहूं? तो वाल्मीकि जी ने उल्टा उत्तर पूछ दिया है कि जहां ना हो तहा देव कहे तुम्हें तो दिखावा उठा आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहा रहूं? तो आप जहां ना रहते हो वो जगह आप मुझे बता दो मैं आपको उसी जगह कह देता हूं कि आप वहां पर चले जाओ

आप सभी जगह कणकण में अनुच्चित हो रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है रमनते सत्यानंद जो कणकण में रमण कर रहे हैं वही तो राजीव लोचन राम है फिर भी बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने चौदह स्थान राम जी को बताया जिन्हें श्रेव ने समुद्र समान

जिनके जिनकेश्रेवणे समुद्र समान जिनके श्रेवण समुद्र समान जिनके श्रेवण समुद्र समान कथा तुम्हारी शुभग शरण

कथा तुम्हारे नरहीं रंग होगी न पूरे पे भरहीपू ते ही

श्रवण समुद्र सुमाना जिनके श्रवण समुद्र के सुमान और कथा तुम्हार शर्त शरणाना इसको देखो दिस इज नॉट ओनली ए स्टोरी दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ इफ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ इफ यू शुड रीड रामायण एंड ट्राई टू फॉलो

इसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना चाहिए ये विज्ञान है ये केवल जगह नहीं इसलिए कथा तुम्हार सरत सरनाना जो कान समुद्र के समान है और आपकी कथाएं नदियों पवित्र नदियों के समान है कथा तुम्हार सरत सरनाना और इन कानों में कितने भी बार गिरती रहे कितनी बार गिरती रहे कितनी नदियां गिरती रहे जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां गिर जाए कभी समुद्र में उफान आता है क्या

सभी नदियों को अपने आप में आत्मसात कर लेता है उसी प्रकार से जितनी कथा मिले उतनी कथा सुनो गोपियों ने भी कथा का महत्व बताया है तव कथा तम, तब कथा मृतम तप्त जीवन कविम कल में

कथावृत अक्तम कर्मसा श्रवणमंगलम श्रीमदात भु वि गृण ते

प्रभु हे नंदनंदन श्याम सुंदर आपकी कथा अमृत की तरह है आपका व्योग तो जहर की तरह मृत्यु का काम कर रहा है पर आपकी कथा स्मरण आ रही है वही मुझे बचा रही है आपकी कया आपकी कथा आपसे भी ज्यादा कृपा सागर है जहां चार भक्त मिलकर के आवाहन करते हैं भगवती कथा वहां अवतरित हो जाती है

लेकिन आपको हम कितने करुणा और विरह में पुकार रहे हैं लेकिन आप इतने निष्ठुर हैं, हैं? बर निघ्न तो नेह कि जिसको आपने प्यार भरी त्रिछी चितवन से एक बार देख लिया हो फिर कृपा कटाक्ष उससे हटा दें तो ये उसका बद नहीं तो क्या है आप नृशंस कैसे हो गए तो जिनके श्रवण समुद्र समाना

उस विरह की परंपरा काष्ठा की स्थिति में भी वृजांगनाएं भगवत कथा के महत्व का प्रतिपादन कर रही हैं वो आचार्य है इसलिए नंदे वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणु या शाम हरिगोदी कथोद गीतम पुनातु भुवन कितना महत्व का वर्णन करती है।

कथा तुम्हारे श्रीमद भागवत के चतुर्थ स्क में जब पृथ्वी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए कहा वरदान मांगो क्या मांगो मे बरा क्या केवल एक कृपा कर दो किन दो कानों से कथा सुनते सुनते मन भरता नहीं है पेट अघाता नहीं है इसलिए

दो हजार कानों में दस हजार कानों की क्षमता प्राप्त हो जाए कि आपकी कथा सुनती रहे हो नो न पूरे, पूरे। तिनके तुम कहू ग्रह

के अब कभी आप विधिवत पढ़ना और खुद देखना ये चौथा स्थान कौन कौन से हुँ? लोचन चातक जिनकर रखे रहें सदा जलधर अब राखे निद्रह सरत सुंदु सर रूप बिंदु जल हुए सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसो बंदु सिय

सह रघुनायक चौदह निवास स्थान अगर आप इनके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लो तो मैं निवेदित भोजन करें अपने घर में ठाकुर जी रखो भोजन बनाओ तुमको भक्ति करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं अपने घर में एक बड़ी अच्छा एक लोक गीत है लोग कहते महाराज आप गाते बहुत है लेकिन क्या करूँ एक सुना देता हूं मैं आपको अब ये एक, एक बड़ी प्यारी बात है

भोजपुरी की अब भोजपुरी में गड़बड़ तो भैया नाराज मत होना ठीक है ना कि मुझे आती नहीं है भोजपुरी अब ये भोजपुरी के सुप्रसिद्ध सिंगर बैठे हुए हैं तो एक भोजपुरी दुल्हन जब घर में आती है करके तो क्या कहती है घर ही के मंदिर बे तीरथ हम घूमे घर ही मंदिर

हम घूमे नजेबे के मंदिर बनैबे तीरथे हम घूमें नजेबे गई के मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमें सासु को गोरा ससुर जी को कंकर सासुक गोरा

ससुर जी संकर, सासु को गोरा, ससुर जी पोसल सा गौरा ससुर जी पोसल नंदे रानी को नंदे रानी पुतुलसी बनैबे तीरथे हम न नजर

गौ और देवर कुल को कुल राघ देवर को कुल के मन को देव कुम कठ राघ देवर को के मन सीता को भाभी बने सीता को भाभी बने

थे हम घूम नजर जीवन तीरथे हम घूम नजर

आप घर में ही ठाकुर जी को रख लो और रसोई घर को बड़े पवित्र भाव से आप बनाओ और ठाकुर जी को भोग रखो और भोग लगा करके भोजन करो तुम्हारा घर ही मंदिर तो देते भोजन कर और साधु संत लोग जब अचला वस्त्र कुछ भी मिलता है कैसे पहनते पहले उस वस्त्र को

अपने ठाकुर जी के सामने रख देते और उसके बाद धारण करते प्रभु प्रसाद पटभूषण भी निकलो जो भी मंदिर दिखलाई पड़े साधु संत दिखलाई पड़े ब्राह्मण दिखलाई पड़े प्रणाम करो

उस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भाव बताए गए अंत में कहा है जाए न चाहिए कब हूँ कचू तुम सुन सहेजने जो तेरा घर आपको बताए ये तेराओं घर किरायेदारी वाले हैं इनमें ठाकुर जी रहोगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बदले में किरायेदारी देनी पड़ेगी लेकिन अगर आपका अपना घर कौन सा है कबो चौधह वाए जाए नुम सन सहज

बसहू निरंतर उसे आप अपना घर समझ के रहना से जितने दिन रहना हो जैसे लोग बाहर जाते हैं ना एक महीने चार भले ही बड़ी बड़ी कोठियां मिल जाए आपका घर छोटा हो और दूसरे के घर में जाओ बड़ी बड़ी कोठियों में आपको ठहराया जाए लेकिन लौट करके जब आप अपने घर आते हो तो सुख आपको कहा मिलता है अपने ही घर में सामान फेंक के कहते हो अब घर आ गए थोड़ा सा आराम करेंगे

ऐसे ही ठाकुर जी ये जो चौदहवा घर है ना जाह न चाहिए कछु हो क्या बात है भागवत में ब्रजांगना कहती हैं यत्ते है सुजात करके चेशु। कितना समर्पण है गोपिया का लगता है आप हमको आपको खोद रहे हैं उतने आप

मुझसे छुपने की चेष्टा कर रहे हैं आपके पाँव में काटे लग रहे हैं यदि हमारे वृक्षस्थल पर आप पाँव रखो तो हमें डर लगता है कि वृक्षस्थल की हड्डी आपके पाँव में चुभ न जाए उन सुकोमल चरणों से आप कंटका किरण भूमि पर विचरण कर रहे हैं आपको कष्ट हो रहा होगा हमें चाहे जितना आपके व्योग का कष्ट हो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारे कारण आपको कष्ट हो यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते

इसलिए अब हम आपको नहीं खोजेंगे आप अगर यही चाहते हैं कि आप हमसे अलग होकर के ही इसलिए प्रेम शास्त्र का पहला सिद्धांत है तत्सुखी सुखतम। अपने प्रियतम के सुखी में ही अपनी सुखी का समावेश कर देना वही देखते भाव ला सकता है जाए न चाहिए कबू कचू तुम सन सहज सने हो बस निरंतर ताश उव रनगे

श्री हनुमान जी के बारे में एक दोहा है कभी कभी हमारे मध्य प्रदेश में एक पिपरिया शहर पड़ता है सोहागपुर के यहाँ लोग आए हुए हैं सोहागपुर में भी भागवत कथा होने वाली है वहां से पास में पिपरिया है वहाँ के एक सदगृहस्त संत थे मानसवाचक मानस सुमन जी तो संयोग से जब मैं कभी सम्मेलनों में जाता था तो उनकी कथा बड़ी सरस और हास्य की लगती थी

वो पता नहीं चौपाइयों को कैसे कैसे अर्थ करते थे हस्ते थे लोग तो उन्होंने एक अर्थ किया कि हनुमान जी महाराज बोले प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाय आगार वसही राम सर चाप कहते हैं ऐसे नंदन ऐसे श्री बजरंग बली का हम वंदन करते हैं हनुमत लाल जी का वंदन करते हैं जिनके अंताकरण में प्रभु राम जी

धनुष्यवान धारण करके निवास करते हैं लेकिन वो कहते हैं धर्मानी धर देते हैं धनुष हनुमान जी के जब में आते हैं ना अब बोलो अगर कोई मिलिट्री का आदमी ही अपनी पोशाक में बना रहे धनुष अपनी शस्त्र पकड़े रख घर तो आएगा तो वहां तो रखेगा ना कि वहां पर भी अपनी अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा रहेगा तो घर में आकर के तो राम जी धनुषान रखते होंगे ना ऐसा हृदय केवल हनुमान जी का ही है

रावण को राम जी ने जब मारा तो देवता लोग प्रार्थना करने लगे राम जी ने धनुष आनंद प्रभु के चरणों में रघुकुल नायक धरतवर चापुर प्रभु जी प्रभु जी ये धनुषाणा रखो मत उठा लो मेरी रक्षा करो राम जी घबड़ा गए कहा लगता है अब रावण से भी कोई बड़ा दानव है जिससे शंकर जी भी परेशान है

ये प्रार्थना करें मेरी रक्षा करो का सरकार आपने बाहर के रावण कुंभकर्ण को तो मार दिया लेकिन मोह दस भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी जो हृदय में बैठे हुए जो डरते हैं ये तो अभी के त्यों ही डकार मार रहे हैं ये तो ज्यों के त्यों ही इनकी जो है गूंज सुनाई पड़ रही है आप अंता कर्ण में धनुषर्ण को धन करके विराजमान होकर के इनका आपबध करो

हनुमान जी महाराज खलवन पावक ज्ञान उन्होंने विकार आदि शत्रुओं को खुद ही नष्ट कर रखा है इसलिए राम जी को उनके हृदय में जाकर के लड़ने की कोई जरूरत नहीं आराम से धनुष रख के आप तो विश्राम करो हनुमान जी के अंदर महाराज हमारे इसको मार दो काम को मार दो क्रोध को मार दो मतलब लड़ो आप भागवत के दसम स्कंध में जो वेद इस, स्तुति है उसमें भी तो वेद यही करें जय जय य दोष विभिन्त गुणाम

प्रभु जी आपकी जय हो आपकी जय हो तो ये जय की परंपरा क्यों है हम लोग बोलते हैं बोले राजा रामचंद्र की जय मानी क्या हुआ आप आशीर्वाद देते हो क्या राम जी आपकी जय हो कहीं राम जी लड़ रहे हैं आप आशीर्वाद जाओ आपकी जय हो जाए आप विदयी हो जाए क्या था पर? क्यों बोलते हैं जय

इसका यही कारण है कि हे प्रभु हमारे अंत के अंदर में हमारी जो बुराइयां हैं वो लड़ रही हैं, हमारे जो विकार हैं काम क्रोध मध लोग वो निरंतर लड़ रहे हैं प्रभु जी आप आ जाओ हमारे हृदय में और इनका वध करके आपकी जय हो जाए आपका साम्राज्य हमारे हृदय में हो जाए इस क्षेत्र में यही चाहते हैं आपकी जय जय जय जा दोष ग्रहित गुणाम हमारे अंदर में जो दोष है

उन दोषो को जीत करके आप हमारे हृदय के राज सिंघासन पर बैठ हु, आपका अपना घर है सो रावर उसके बाद में वाल्मीकि ने फिर लौकिक दृष्टि से भी बताया है चित्रकूट गिरी करहो निवास हु प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए हैं

और वहां पर उन्होंने अत्यंत दिव्यतम नगर को जब देखा है उस जगह को जब उन्होंने देखा है प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट की श्रम धारा को और मंदाकिनी की पवित्रतम धारा अत्यंत आनंद उनको रघुबर कहे भले रघुबर कहे

करहु कत अब था हुँ हुँ अब ठाकू कर लखन दिखे खे पे उतरी करारा चहु दिस फिरी उधर से जिमी नारा लखन

न चे सर समदाना शकल कलुशल सा उ जी नाना

ठाऊ दिखी रहा थल भी लो करे सुख कह लखने दिख

किरात बेस सब आए रचे पर नदन आए किरात बेसद आए रचे पर नुआ पढ़ी न जाए मंजू दुई सारा

एक ललित ललित लघु लघु है के न जाए मन बहुत सुंदर लक्ष्मण जी ने राम जी को दिखाया और लक्ष्मण राम जी ने जब चित्रकूट की पवित्रतम धरा को जब देखा प्रसन्न हो गए

राम जी ने मोहर लगा दी कि हाँ लक्ष्मण यहीं पर रहेंगे और देवताओं ने जो ही देखा कि प्रभु रवि राम मन देवन जाना चले सकल थपत प्रधान चले सहत सुराना और कोल किरात वेश सब आए कोल किरात वेशों का रूप धारण धारण करके आए रचे प्रण सदन सुहाय पल्लव तृणों के बड़े सुंदर सुंदर सदन उन्हें एक ललित लघु एक विशाला एक विशाल बनाया श्री किशोरी जी राम जी उसमें विराजमान रहेंगे

और उसके ही सटा हुआ है थोड़ी तरफ में एक ललित एक है छोटा सा बना करके बड़ा प्यारा सा लक्ष्मण जी के लिए बनाया एक ललित लघु एक विशाला चित्रकूट रघुनंदन छाए छाए का अर्थ है कि राम जी रहे राम जी वहा एक जगह नहीं रह रहे वहां के कण कण में वहां के पत्ते पत्ते में डाल डाल में जो कुछ है सभी में राम जी छाए हुए हैं

चित्रकूट के हर एक वस्तु में रामजी विराजमान है चित्रकूट रघुनंदन छाए छाए शब्द का ऊपर से छा गए क्या सुंदर पवित्र धरती है वहां की मंदाकिनी का कल कल छल छल करता हुआ अत्र प्रिया निज तपवल आनी चित्रकूट एक ऐसी पवित्र धरती है

जहाँ पर अनुसुईया को दुनिया में कौन सी ऐसी नारी है जो अनुसुईया को न जानती हो अनुसुईया जी का आश्रम उसी महर्षि अत्री और अनुसुईया जी का आश्रम वहां है वहीं पर उन्होंने अपने पतिव्रत के बल के प्रभाव से अपने मंदाकिनी को प्रकट किया है तीनों देवताओं को अपना बालक बना लिया जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ग्यारह वर्ष साढ़े ग्यारह वर्ष राम जी रहे गोदावरी को भी मिला पर राम जी का और भरत का मिलाप हुआ है

इतनी मन जो इतनी लालित्यपूर्ण भूमि है इतनी मृदुल भूमि है कि आप आज भी पांव में बगैर जूते पहने कई किलोमीटर दौड़ते हुए चले जाओ आपको काटा नहीं लगेगा इतनी सुखद भूमि है अद्भुत जगह है चित्रपुट हमारी ओम प्रकाश कंसल जी और उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हुई हैं।

कोई पहचान नहीं सकता है इनको कि ये कथा करवा रही है इतनी सहज सरल भाव से बैठी रहती उनकी बड़ी इच्छा हुई थी जब पहली बार उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मोहराजी हम पहली कथा आपसे चित्रकूट में सुनना चाहते हैं और चित्रकूट के संत भी कितने महत्वपूर्ण इनका आपका पुण्य है जिसके पास में संत आए ऐसा समझना चाहिए कि आपके बहुत बड़े सुकृत हैं इसलिए संत आपके पास आ रहे हैं

संत आपके दक्षिणा खिना के लिए नहीं आते आपके कपड़े लगते के लिए नहीं आते संत करुणा की वर्षा करने के लिए आते हैं। जब मनु और शत्रुपाधि गए तो संत अपने आप उनके पास आ गए इसलिए वहां पर बड़ी सुंदर मंगलमय कथा हुई और मालूमय रिकॉर्ड की एक अपने आप कथा थी सात घंटे कथा चलती थी एक आसन से

क्यों जी जी घंटे घंटे कथा चलती थी हमारे संत भी पर काशी कोई दिल्ली के एक ने किया कि महाराज थोड़ा सा बीच में हमारी दिल्ली की माताएं कुछ कुछ मोटी भी हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं थोड़ी कृपा कर दो थोड़ा सा बीच में दो आधा घंटे का थोड़ा सा रेस्ट दे दिए करो सामने एक बार रेस्ट

दिया और दूसरे दिन फिर हमने पूछा माताओं से आपको बीच में भी शाम चाहिए तो वो यजमान सज्जन यहीं के थे हमारे बड़े अच्छे सदधर्म प्राण हैं वो भी तीर्थों में कई धर्मशालाएं उन्होंने बनाई है कथाएं करवाते हैं अच्छे सज्जन हैं उनके सामने हमने पूछा कि आपको बीच में आधा घंटे का रेस्ट चाहिए क्या पर क्या गजब की भक्ति है दिल्ली की माताओं की सबने एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठा करके कहा कि नहीं चाहिए हमारा दिया आप कथा कहते हो

ना किसी को चाय पीनी है ना किसी को कॉफी पीनी है सब कथा सुनेंगे चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन तो अद्भुत भगवान की दिव्य मंगलमय लीला है सुन सुन मुनि आए सभी सुन लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं अब आपको बतावे सीधी सी बात है कि विस्तृत चर्चा है पर भगवान श्री राम जी इस तरह से रह रहे हैं

सची जयंत समेत इमर जैसे स्वर्ग में माराज इंद्र अपनी सची और अपने प्रिय पुत्र के साथ में रहते हैं ऐसे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में रह रहे हैं लेकिन इधर क्या हुआ निषाद प्रभु को पहुंचा करके लौटे और लौटा करके जब आए सोच रहे थे अपना काम धाम करेंगे

तभी तक उन्हें गंगा के उस तट पर किसी की आवाज आई देखा कोई लड़खड़ा रहा है उन्होंने गौर से देखा सुमंत्र जी अभी वहां से गए नहीं है वहीं पर पड़े हुए हैं निषाद जी तत्काल पार करके आए और उन्हें रोते बिलकते अपने सिर को धुन-धुन करके भूमि पर बैठे हुए निषाद रो रहे निषाद ने भयविषाद निषाद ही भारी

बहुत समझाया कि तुम ज्ञानी हो परमार्थ के ज्ञानी हो इसलिए अब आपको प्रस्थान करना चाहिए जैसे तैसे सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया जब घोड़ों को वो बांध करके चलने लगे तो वो घोड़े भी देख दखन दिशी है ही नहीं जिस दिशा में उनके राम गए हैं बार बार वो चलाना चाहते अयोध्या की तरह

पर वो घोड़े सोच रहे हैं अभी वो राम जी उस पार गए ना वो लौट करके आएंगे उनको लेकर के चलेंगे वो बार बार मुड़ जाते हैं और दोनों पांव उठा देते हैं और रट पड़त पड़ता है घोड़े गिर जाते हैं जासू भी ओ गए कले पसु

है कि हाय मैं कैसे अयोध्या लौटूंगे मैं जानता हूं महाराज के स्वभाव को जो ही उन्हें पता लगेगा कि राम नहीं रहे हैं वे प्राणों को नहीं रख सकेंगे राम रहत रथ देखिए सोई सच मोहि बिलोकत सुत देख करके रथ को देख करके लोग संकोच करेंगे मुझे देखेंगे राम जन जब आई है धाई

राम की मां कोशल्या जब दौड़ती हुई आएगी कि शायद मेरे राम लौटाए होंगे तुम्हें तो उनको क्या बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लाडले को मैं बन पहुंचा के चलाया जाए अब अब यह सुख लेवा जो ये पूछे सो ही उत्तर देवा जो पूछेगा उसको मैं कैसे उत्तर दूंगा ऐसे रोते बिलाप करते हुए वो आए एक बट लिखा हुआ था और बैठ बिटपतर दिवस गवा

दिन का जो समय था एक बटवृक्ष के नीचे ही बैठकर करके उन्होंने गवाया और सांझ समय तब अवसर आवा अवध प्रवेश अंधियारे में अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया अंधकार में जब हो गया तब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया लेकिन अवधवासी सोए नहीं है उन्होंने घोड़ों की आहट जो ही सुनी फिर भी वो दौड़ाए

और उन्होंने देखा कि उस रथ के ऊपर घोड़े तो एकदम बड़े उदासी के साथ में चले आ रहे हैं अस्तबल कुछ भी उनको लगा नहीं है घोड़ों की लगाम तो वैसी लटक रही है आंखों से आंसू बरस रहे हैं नाक से फंसू कर से गिर रहा है देखा सुमंत्र कहा है तो सुमंत्र तो मानो के एक लाश पड़ी हुई हो रथ पर इसी प्रकार से सुमंत्र उसमें पड़े हुए चले आ रहे हैं दासन देख सचो बिकलाई

कौशल्या ग्रह गई जी, सुमंत्र जी जब होकर के थे। उनको कौशल्या जी के भवन में ले गई तो जी ने केवल इतने उत्तर देखा जो राम का बनगमन हुआ था वो केके के महल से हुआ था लेकिन अब राम जी दशरथ जी बहुत रोए हैं और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ से ले चलो

इस भवन में मेरे प्राणों को मत निकाल ले इस भवन में मेरे राज दुलारे राम को बनगमन का षड्यंत्र है इसलिए कौशल्या जी के भवन में दसरथीज चले गए हैं और वहां पर सुमंत्र जी को दासियां ले गई जाए सुमंत्र राजा आमिय रहते जनु चंद्र राजा सुमंत्र जी ने महाराज को ऐसे देखा

मानो कि अमृत से होकर के चंद्रमा ही धरती पर गिर पड़ा आसन सैन विभूषण हीना परे मलिन, नीचे वस्त्र भी नहीं है बिना आसन के ही महाराज नीचे पड़े हुए हैं, अत्यंत दैनीय स्थिति सुमंत्र जी के कदमों की आहट को सुनते ही दशरथ जी महाराज समझ गए क्योंकि वह इतने निपुण थे सुमंत्र के कदमों की आहट को पहचानते थे

बेसुद हुए राजा जी ने अपना होश होशमाला उठ कर के बैठे और सुमंत्र जी से पूछने लगे राम राम का राम सने

राम आ रहे ना लक्ष्मण आ रहे है ना, है ना? मेरी पुत्र वधु सीता का सुमंत्री रोने लगे और क्षमा मांगने लगे महाराज क्षमा करना हम आपके मित्र धर्म का निर्वहन नहीं कर पाए आपने कहा था हमने राम जी से बहुत बार कहा कि आपके पिताजी ने कहा है बन दिखाए है सुरेश लेकिन सत्य दृढ़व्रति धर्म ध्वनंद रघुनंदन श्री राम जी ने

वापस लौटने से श्रव्था इनकार कर दिया रामो दृणा भी भाषते रामो विग्रहवान धर्मा। और मैंने किशोरी जी से भी कहा वो बिलक उठी उन्होंने केवल एक ही चौपाई राम जी से कही और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कीर्तन प्राण की केवल प्राण।

कुल मिलाकर के किशोरी जी भी लौटे नहीं का राम का संदेश सुनाओ। सुना राम का संदेश यही है कि राम जी ने यह कहा है कि आप मेरी किसी भी प्रकार की चिंता न, न बनमग मंगल कुशल तुम्हारे आपकी कृपा से बन में मंगल ही मंगल होगा दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का संदेश क्या है सुमंत्र जी ने अपना मुख नीचे कर लिया

कहा सुमंत्र बताओ लक्ष्मण का कोई संदेश का राम जी ने ये कहा है कि पिताजी के चरणों में प्रणाम कर लेना और सौंपी भरत के आए नीत नजी राज पद पाए दशरथ जी ने रोते हुए कहा कि सुमंत मुझे बहकाओ मत मेरे प्रश्न को टालो मत मैं अब तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि राम ने क्या कहा था मैं तुमसे ये पूछ हूं

जब राम जा रहे थे लक्ष्मण का मुख कैसा था और लक्ष्मण ने कहा क्या था सुमंत जी रो पड़े कहा महाराज क्षमा करे हम आपको नहीं बता सकते हमने जब आपके वो शब्द राम जी से कहे कि पिताजी ने कहा है बन दिखा करके लौटा लाना उसी समय लक्ष्मण जी कुछ उग्र हो गए थे और कुछ उन्होंने आपके लिए बोला था

लेकिन श्री राम ने मेरे मुख पर उंगली रख दी और ताला लगा दिया अपनी सौगंध दिला दी कि लखन संदेश कहू जन जाइए इसलिए लक्ष्मण का जो कुछ भी संदेश है हम आपको बता नहीं सकते दशरथ जी थोड़े मुस्कुराए तब तो, तो फिर का मतलब यही था कि राम चाहते ही नहीं थे कि मैं रहूं

लक्ष्मण तो जो कुछ कर रहा था ठीक कर रहा था मानो कि लक्ष्मण मुझे यह संदेश भेज था कि पिता श्री आप चिंता मत करना शायद आपको चिंता इसी बात की है ना कि आपके जाने के बाद में कोई राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को रंच मात्र झुका ना दे आप चिंता मत करना पिताजी मैं आपका बेटा हूं जो लक्ष्मण

अपने भैया के खातर पिता को दो शब्द सुना सकता है पिताजी मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे रहते हुए मेरे भैया की कीर्ति को कोई नीचे झुका ही नहीं सकता का ये एक लक्ष्मण का आश्वासन था और उसके बाद में दसर चीज बिलख बिलख करके रोने लगी और कहते हैं

कहा तो राम जैसा बेटा और कहा मुझ जैसा बाप कौशल्या से कहते एक दिन पहले राम को मैंने बुलाया कौशल्या तुम राम दरबार में नहीं थी राम कितने संकुचित थी राचित तिलक मैंने सुना दिया सुन ही अभयुना हरास हरा सु और दूसरे दिन मैंने राम को चौदह वर्ष का वनवास सुना दिया एक बार भी मेरे लाडने ने

मुझसे फिर करके ये नहीं कहा कि पिताश्री मेरी गलती क्या है सो सोते भी

सुमंत्र जी को हृदय से लगा लेते हैं तुम केवल मंत्री नहीं हो तुम मेरे मित्र भी हो तुम मेरे भाव को अच्छी तरह से जानते हो पुणे पुणे पूछत मंत्र ही राहू प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ तुम तो जानते हो कि मैं राम के बिना रह नहीं सकता इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरे प्राण बच जाएं, तो सखा राम से लखन जहां तहां मोह पहुंचाओ जहां श्री सीताराम जी हैं

मुझे लेकर के चलो ना तो चाहत चलन अब प्राण हो सती भाव सत्य मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं दशरथ जी बड़े शोकाकुल हो गए समझ गए कि अब राम का आना तो संभव है नहीं और उन्होंने करवट बदली और कौशल्या ने उनका सिर उठा करके अपनी गोद में रख लिया दशरथ जी ने हाथ जोड़े कौशल्या की ओर

कौशल्य मैंने किसी का अपराध किया नहीं है तुम्हारी मैंने अपराध किया है अगर हो सके तो मुझे चमक कर तुम्हारे राम जैसे बेटे को मैंने बन भेज दिया तुम कितनी महान हो एक भी शब्द तुमने मुझसे कहा कौशल्य रोटी रोते रोते अपने पति के आंसू पहुंचा

आप अयोध्या की कर्णधार है कर्णधार तुम अवध सारा का सारा अयोध्या का समाज आपके ऊपर है, आप चिंता मत करें। दशरथ जी कहते हैं मैंने तुम्हारे राम जैसे बेटे को बन भेज दिया तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी दशरथ जी ने यह कहा मैंने कोई गलती नहीं की उसी समय पर उनके आंखों में आंसू छे और एक

घटना उनके आंसू में उभर ताप से अंधे सापे सोधी आए

था सोना। के लिए उसे धरती पर आना पड़ता है है मैंने एक पाप किया है। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं मैंने पिताजी से भी छुपा लिया था आज में मरने के पहले उसको आत्मचताप के साथ में सुना देना चाहता मैं अयोध्या का राजकुमार था मेरे पिता श्री

आज चक्रवर्ती सम्राट थे आखेट विद्या सीखने के लिए पिताश्री ने मुझे भेजा हुआ था मैंने सब साक्षी आदि बाणों की दीक्षा तो ले ली थी निषाद के द्वारा शब्द भेदी बाण की शिक्षण ले रहा था शिक्षा जब पूरी हुई मैंने सोचा इसका परीक्षण में कर लू

शब्दी भेदी विद्या का तात्पर्य यह होता है कि शब्द को सुनकर के ही बाण का भेदन कर दिया जाए मैंने सोचा यदि मैं दिन में करूंगा तो कहीं ना कहीं से लक्ष्य दिखलाई पड़ सकता है इसलिए मैंने उस समय पहली तो गलती यह की कि, कि जो आखेट की संहिता है उसका उल्लंघन किया शिकार की जो संहिता है

उसमें रात्रि को किसी भी पशु का आखेट है, पर मेरे निषाद को आदेश दिया निशाद ने यद्यपि मना किया पर ठहरा, मैंने कहा नहीं, मैं रात में ही परीक्षण करना चाहता फिर मेरे आदेश को स्वीकार कर निषाद ने एक वृक्ष के तिकोने पर एक मचान बना दी और मैं उस मचान पर बाण लेकर के बैठ गया धनुष सोचा पास में नदी है इस नदी में

कोई ना कोई पशु आएगा वो जब पानी की आवाज होगी उसी समय उसका लक्ष्य भेद कर देंगे कौशल्या का मैं राजकुमार था और इसी अयोध्या का ही एक वैश्य परिवार था एक वैश्य वालक था श्रवण उसके माता पिता दोनों अंधे थे एक बार मैं कंदुक कीड़ा करके आ रहा था अपलक मुझे निहार रहा था मैं घोड़े से उतरा

क्योंकि मैं दिनहीन मुझे बड़े प्यारे लगते थे मैं उन्हें अपना बना लेता था मुझे लगा ये असहाय अकेला है मैंने उसे मित्र बनाया उसने मुझे बुजाव में भर लिया कहा और मैं किसी से रिश्ता रखता नहीं मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर मित्र बनाना तो दशरथ जैसे को बनाना किसी को मत बनाना मैंने उसे अपना मित्र बनाया कुछ दिन पहले वो मेरे पास में आया था कि मेरे पूज्य माता पिता से किया अच्छा है

कि मैं उन्हें चार धाम करा दू मैंने अपने मित्र से कहा कि हम तुम्हारे लिए रथ की व्यवस्था कर देते हैं और सब सुपास चार लोग तुम्हारे साथ होते थे पर उसने कहा आंखों में सजल आंसुओं से कि शरीर इन्हीं माता पिता का दिया हुआ है यदि इस शरीर थोड़ा सा भार मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक मेरा भार अपने कंधे पर उठाया है हम पांच पांच दो दो किलो के थे हमें कंधे पर लेकर के चलते

मैंने सोचा कि मेरा शरीर युवा हो चुका है मैं दोनों का वजन उठा सकता हूं इसलिए श्रवण ने मेरे उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वो चार धाम के लिए चले गए बीच में मेरा कोई संपर्क सूत्र रहा नहीं था वे लौट करके आए ऐसी मान्यता है कि यदि कोई लौट करके आ जाए तो ब्राह्मण जिमा करके

देवताओं का पूजन करके ही फिर नगर में प्रवेश करते ऐसा सोच करके श्रवण के माता पिता जब अयोध्या के किनारे सरजू के किनारे आ गए तो बेटा कल अपन ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करेंगे हव्य करेंगे और उसके बाद में फिर नगर में प्रवेश करेंगे आज रात को हम यही ठहरते एक विशाल बटवृक्ष की उठज उठज में परिवार ठहर गया वेदना की गति को कौन जा सकता है

अर्ध रात्रि के सन्नाटे में पिताजी ने अपने पुत्र को याद किया श्रवण और श्रवण श्रवण एक पलक चुनते ही जी पिताजी आज्ञा करी पता नहीं करिए मेरे होस्ट सुख है कहीं पास में पानी तो पानी ले आओ। श्रवण पानी पात्र लेकर के अंधेरे में ही लड़कता भटकता सरजू के किनारे जा

रात्रि का वक्त था चंद्रमा चिटक रहा था उसने पात्र को सरजू में जो ही डाला था सोचा मैं पवित्र जल थोड़ा अंदर से लूंगा अपने छाती के सामने घड़े को करके पानी में जब उसने डुबोया तो पानी से डबडब की आवाज आई मैंने सोचा कोई विशाल काय

जीव पानी पी रहा है उसी समय कौशल्या मैंने अपने लक्ष्य का भेद कर दिया इधर का छूटना था, उधर एक भीषण से जंगल गूंज हे हे पिता, हे हे पिता के कर्ण कंदर से सन्नाटा चिर गया मैं उठा लगता है तुमने अनर्थ कर दिया है

कूदा मचान से और जिधर से रोने की आवाज आ रही थी मैं दौड़ा यह तो मैंने इंसान का बद कर दिया चंद्रमा की चमक चांदनी थी श्रवण को बीस नक्षत्र में क्योंकि वो बांध गया घड़े को उसने फोड़ा क्योंकि घड़े से आवाज आई थी और उसका भेदन करते हुए सीधे श्रवण की छाती में बढ़ गया

श्रवण की छाती से जो रक्त गिर रहा था उसे सरजू का जल लाल हो गया था फिर भी श्रवण बाण को नहीं कौशल्या प्रयत्न कर रहा था कि उसका जो घड़ा छूट के बह रहा था ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं पिताजी को पानी पिलाता जाऊ लेकिन जब वो नहीं पकड़ सका फाव में गया और मैंने श्रवण को अपनी भगाव में भरा मैं बाहर लेकर के आया

मैंने पूछा श्रीभर ने कहा कि भैया तुम कौन मैंने किसी का जीवन में कोई गलती नहीं की है जीवन भर मुझे माता पिता की सेवा से मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं किसी से राग और देश पाल पाता मैंने तुम्हारा क्या, क्या गलती की है तुमने मुझे क्यों मारा <coughs> जालिम तेरा क्या

बिगारा देखता तीर सीने हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा देखता

वो हमारे राह तक ही होंगे बिचारे माता पिता बो हमारे राह तक ही होंगे विचारे लौटा अब तक श्रवण ना हमारा आई जा

लौटा अब तक श्रवणना हमारा हाय तेरा क्या बिगा

क्या सिपित मात की मैं बुझा कैसे चले

कि मैं में बुझा कैस ले गैस भी तू की बुझो बस यही रंज है मुझको मारा हाय

है मुझ क्यों बात

भुजाओं में लेकर के सर्दी जी से बाहर निकाला श्रवण के शरीर को नीचे रखा बन्न के जीव जाग करके वहां पर आ गए हिरण सिंह हाथी सब वहां खड़े होकर के टप टप करके आंखों से आंसू गिरा रहे आकाश से चंद्रमा रोया है माता पिता की उस भक्ति की मौत पर तारागणों से टप टप करके आंसू गिरे है

वृक्षों के पत्ते रोने लगे वहां पर श्रवण ने कहा कि भैया तुम हो कौन और मेरा एक बार अपराध जरूर बताना मैंने गलती क्या की है दशरथ ने रोते रोते कहा कि मैं अभागा दशरथ। श्रवण तुम इसी समय मुझे श्राप दे दो मेरी मौत हो जाए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता श्रवण ने कहा मुझे श्राप देने का अधिकार कहा

श्राप तो तपस्वी देते हैं मैं तो केवल माता पिता का भक्त हूं मैं तपस्या भी नहीं हूं पर एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछता हूं आप भविष्य के राजा हैं, और राजा का कर्तव्य तो अनाथ को सनाथ बनाना होता है तुमने मेरे माता पिता को अनाथ कर दिया, एक सहारा तुमने छीन लिया दशरथ जी ने हाथ जोड़े जोड़े रोते रोते कहा कि श्रवण

मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम तो प्राणों को धारण करो तुम्हारी जगह पर मैं तुम्हारे माता पिता को फिर चारधाम की प्रतिमा कराऊंगा मैं राज्य पर नहीं बैठूंगा मैं तुम्हारे पिता माता की सेवा करूंगा शिवर ने कहा कि आगे का तो दैवी जानेगा दशरथ जी अब मैं जा रहा हूं शायद तुमसे अनजाने में ही गलती हुई है

मैं आपको जानता हूं पर एक मित्र के नाते में तुमसे एक मदद मांगता हूं मरने के पहले मरने वाले की एक इच्छा पूरी की जाती है दशरथ जी कहते मैंने घुसल्या उससे पूछा क्या इच्छा पूरी करूं तो उन्होंने कहा कि मैंने पिताजी को पानी नहीं पिला पाया हूं आप इस पात्र को लेकर के शीघ्र मेरी मृत्यु के बाद में मेरे माता पिता के पास जाए

उन्हें पानी जरूर पिला देना आप ध्यान रखिएगा मेरे माता पिता का और उन्हें दिखाई नहीं पड़ता पहले उन्हें पानी पिलाना अगर आपने पहले यह बता दिया कि श्रवण मर गया है तो शायद मेरे माता पिता फिर पानी पिएंगे नहीं आप पहले उन्हें पानी पिला देना उसके बाद बारे में मेरे बारे में बताना

और इतना कहने के बाद में श्रवण एक बेग के साथ में उठा हे माता हे पिता हे माता हे पिता कहकर के पछाड़ करके कर भूमि पर गिर पड़ा। दुनिया में माता पिता के भक्त तो बहुत होंगे, पर जब भी माता पिता का उदाहरण दिया जाएगा माता पिता भक्ति बालक का श्रवण कुमार का ही उदाहरण आता है

दशरथ महाराज वहां पर एक पल के लिए बहुत रोए जैसे तैसे अपने आप को संभाला उस पात्र को उन्होंने उठाया लड़खड़ाते कदमों से उस वृक्ष के नीचे जा बैठे पहुंचे जहां पर श्रवण के माँ बाप बैठे हुए थे माँ कहती है संतन जी से श्रवण अभी तक आया नहीं पिता कहते हाँ पता नहीं मुझे भी क्या सूझा मैंने रात को बच्चे को भेज दिया

कहीं सर्प ने ना काट लिया हो कोई हिंसक जीव ना मिल गया हो मेरे बच्चे को मां कहती मेरा हृदय धड़क रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तब तक थोड़ी आहट सुनाई पड़ी का बेटा श्रिवण तू आ गया आ गया ना मेरा बेटा ईश्वर बड़ा बलवान है आ गया मेरा बेटा जलपुर ने जल के पात्र को आगे बढ़ाया पिताजी के हाथ को पर जल पात्र जब दशरथ जी दे रहे थे तो पात्र कांप रहा था

बेटा पहले तुम बोलो तब तो मैं पानी पीऊंगा ऐसे पानी नहीं पीऊंगा मुझे मालूम है हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिए चारधाम की यात्रा हो गई घर चल के तेरे कंधे को हम से बोलते क्यों नहीं गुस्सा हो नाराज हो दशरथ जी से एक चीख निकली

के हाथ से गिर गया कि मैं श्रवण नहीं मैं श्रवण का अभागा हत्या मां और पिता चीखे ये क्या किया किसने मारा मेरे पुत्र को दशरथ जी ने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण कर्मों से हुआ है मुझे जो भी दंड देना हो दे दो मैं उसको स्वीकार करता हूं

तो ऊपर वाला तुमको देगा दशरथ जब तुमने मेरे लाल को मारा है, तो उसी से वो बाण तुम्हारे पास होगा ना? उस बाण को हम हम लोगों के ऊपर भी चला दो। अब जब बालक मिला तो नीकर क्या करेंगे एक, -एक मृत्यु कर दशरथ जी बहुत रोए तरफ उनका एक काम करो ए, इतना नहीं कर सकते तो मुझे उठा करके वहां ले चलो

जहा मेरे बेटे का शरीर पड़ा हो है, या फिर उसको मेरे पास ले आओ, दशरथ जी उसको लेकर के आए कहा कि चिता बना दो उसके लिए, चिता तब तक सांतन जी बोले दशरथ चिता बड़ी बनाना इस चिता में मेरा बेटा केला नहीं जलेगा

अब कंधों में भार ढोने वाला जब बेटा चला गया हम दोनों जी करके अब क्या करें चिता बनकर के तैयार हुई और उसी के ऊपर शांत और उनकी माँ श्रवण की माँ मा, दोनों उस पर चढ़ गए बहुत बिलाप करके हुए पत्नी ने रोते रोते कहा अपने पति से कहाजी देखो मुझे दिखने लग गया

मुझे दिखने लगा है दौर से चीखी वो मेरा श्रवण सूर्य रथ में बैठा हुआ चला जा रहा है उसको छाती में बांध एक बार मेरे पास अपनी अपनी साड़ी को वो फाड़ने लगी कि मैं तेरी साड़ी को बांधू मेरी घाव को बांध दू तड़पी और तड़पने के बाद में एक शब्द कहा महाराज दशरथ अब ये श्रवण की मां जा रही है

लेकिन ऐसा कहते हैं यदि अपराधी को जीवित अवस्था में दंड न मिले उसे पाप भोगना पड़ता है दशरथ तुम्हें निष्पाप बना दूं इसलिए मैं तुम्हें एक एक देती देती देती मैं मैं तुम्हें एक साथ देती हूँ। मैं तुम्हें एक साथ देती हूँ। तुम्हारे पुत्र तो चार चार होंगे लेकिन जब तुम्हारी मौत होगी दशरथ एक भी पुत्र

तुम्हारी मुखाग्नि को देने के लिए नहीं होगा तुम्हारे पास में जैसे आज हमारा बेटा नहीं है उसी प्रकार से कोई भी पुत्र पुत्रग्नि धड़ाम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई अंधे सांत ने इधर उधर हाथ घिराया पत्नी के ऊपर हाथ फिरा चली गई ना तू मुझे छोड़ करके बेटे के साथ में

अब मैं रहकर के क्या करूंगा आ रहा मैं भी आ रहा हूं श्रवण में आ रहा हूं हाँ दशरथ थोड़ा सा हिसाब और बकाया है चलते चलते श्रवण के बाप का भी एक साफ ले लो। जिस तरह से हम पुत्र के व्योग में तड़प तड़प के मर रहे हैं दशरथ

हम तुम्हें साफ देते हैं कि तुम भी पुत्र के व्योग में तड़प तड़प करके मरोगे राजन तुम भी पुत्र के व्योग में तड़प तड़प करके मरोगे तुम भी पुत्र के व्योग में तर्णप तर्णप करके तर्णप तर्णप करके इतना धड़ाम से दशरथ जी का शरीर गिर गया संतर जी का शरीर गिर गया, उनके भी प्राण निकल गए कौशल्या एक पल के लिए वहां पर बेसुद पड़ा रहा

कोई भी रास्ता मेरे सामने नहीं था मैंने उन तीनों सुखती पुण्यात्माओं के शरीर में आग लगाई मेरा इतना साहस नहीं था कि मैं नगर में आकर के पिताजी को या पुरजनों को मैं इस घटना को बता सकूं। मैं इस पाप को तब से लेकर के अब तक दफन करके अपने शरीर में बैठा हूं भारतीय संस्कृति इतनी जाजल है

ध्यान रखना मेरे भाई बहन तुम जो पुण्य करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है लेकिन यह मत भूल जाना कि तुम जो पाप करते हो वो पुण्य के कारण उसका फल छुप जाएगा पाप का भी परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं कि तुम बहुत दान करो और फिर लोगों के दिल भी दुखाओ कि नहीं चलेगा भगवान हरदम दिनों के ही पक्ष में रहते हैं यदि

सबल और निर्बल का पक्ष होगा तो भगवान हरदम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम यदि धनी और निर्धन का पक्ष होगा तो भगवान निर्धन के ही पक्ष में इसलिए सावधानी रखना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है दशरथ जी इस कृत्य को करने के बाद उन्होंने इस घटना को छुपा लिया

और उसके बाद में अपने पुण्यों और सुकृत के प्रभाव से वो साक्षात भगवान के बाप बन गए भगवान के पिता बन गए लेकिन क्या ये पाप उनका गया सामने आकर के खड़ा हो गया यौगंद नारायण ने कहा है शाकुंतलम में अवश्य में वो भोक्तव्य कृतम कर्म सुभा

जो हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है दशरथ जी रोते रोते कौशल्या से कहते हैं कि सुमित्र कौशल्या प्राण नहीं बचेंगे ये, ये, ये, ये पर्दों को देखो इन पर्दे हिल रहे हैं इन पर्दों में वो ऋषि दिखाई पड़ रहे हैं उनका साफ सुनाई पड़ रहा है पुत्र के व्योग में दशरथ तुम तड़प करके

ये भवन हिल रहा है कौशल्या ऐसा लगता है कि ये श्राप मुझे इन ईटों से सुनाई पड़ा है पुत्र के व्योग में तुम त्रप तप करके ताप से अपो दिया

दास थे सब दौड़ करके उस भवन में चारों तरफ से घेर लिया सब बैठे हुए रो रहे हैं चारों तरफ से कर्म क्रदन कर प्राण कंठे गया

और उसी समय पर उन्हें राम लक्ष्मण जानकी जी को याद किया और पुकारा उनको एक बार कि आ जाओ एक बार मुझे दर्शन तो दे जाओ हुनंद प्राण है

दे नदीते तुम देन जो देते हाँ हा ज्ञान की लगे हा

पुत्र वधु सीते तुम कहा हो एक बार दशरथ जी एक बेग से उठे छह बार राम राम को छिया छह बार राम राम राम कही राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, कही राम तनुपिहरी रघुबर

रहे रु गय रव गये धाम दशरथ जी के प्राण निकल गए राजा राम राम राम सीता राम राम, राम।, राम।, राम। राजा राम

गया, सभी माताएं रो रही हैं, हर एक नागरिक रो रहा है धीर, ज्ञान के सागर वशिष्ट जी शायद कभी नहीं रोए होंगे एक पल में लोगों को संभालने के लिए एक पल छुप करके रोए बशिठ जी दशरथ जी के जाने के बाद फिर अपने आप को संभाल करके आए कुशल वैद्यों को बुलाया

तेल नाव भर नपतन राखा विशिष्ट औषधियों से मिश्रित एक विशाल कढ़ाई में एक तेल भरा औषधि मिश्रित और उसमें राजा दशरथ जी के शरीर को लिटा दिया गया तो जुड़ा ही रहता है भरत जी जब से अवध में कुचाल चली थी राम के बनगमन का प्रकरण तो भरत जी तभी से कुने देख रहे हैं दिन प्रति देखे रात को सपने

लेकिन उनको किसी को बताते नहीं डर के कारण और क्या करते हैं शिव अभिषेक करें विधिनाना विप्र जीवाए दे बहुदाना विभिन्न प्रकार से शंकर जी का अभिषेक करा के ब्राह्मणों को भोजन करा के बस केवल एक ही वरदान मांगते हैं कुशल मातु पितु परिजन भाई अब इन्होंने पूजन अभिषेक संपन्न किया था उसी समय धावक आए और उन्होंने कहा कि आपको अत्यंत शीघ्र गुरुदेव ने अवदिन बुलाया

भरत जी को अशगुण तो पहले से ही हो रहे थे उन्होंने मामा जी से बस इतना कहा कि मैं जा रहा हूं कोई जवाब नहीं कोई प्रश्न नहीं अत्यंत शीघ्रगामी घोड़ों के ऊपर बैठकर के दोनों भाई अवध की ओर चल पड़े लेकिन रास्ते में कुशगुन हुए रास्ते में विभिन्न प्रकार के असगुन हुए रोबे खर श्यार प्रतकूला सुन सुन हो मन सूला खर और श्याल प्रतिकूल

वो देख रहे हैं कि सामने ही श्यार प्रकट हो जा रहे हैं दिन में और भूमि पर पांव रख के सूर्य को देख करके चिगाल रहे भरत जी का हृदय दहल जाता है रोबे खर श्यार प्रतकुला सुन सुन हो भरत मनसुला। यहां से भरत जी के चरित्र का शुभारंभ होता है गोस्वामी जी ने कहा है आगे चल करके कि प्रेम अमी मंदर विराह

भरत पयोध गंभीर मत प्रगति सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर श्री भरत जी बड़ी गंभीर हैं प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोध गंभीर चरित्र है भरत जी का और उनमें राम प्रेमामृत को निकालने के लिए राम जी ने इनका मंथन किया रामचरित्र मनस में तीन समुद्र मंथन के उपकरण दिए गए हैं

एक बालकांड में है एक अयोध्या में है बालकांड में जब सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, शोभा रज मंदर श्रृंगारू मत पानी पंकज रिज और मध्य में अयोध्या कांड में यहाँ है और उत्तराखंड में फिर एक बैराग के लिए मत है तीन बार है। तो यहाँ पर लेकिन तीनों जगह में एक चीज सेम है कि वो जो कच्छप है आधार के रूप में वो परमात्मा ही है

वो वो नहीं बदलता और चीजें बदल जाती है प्रेम अमीर मंदर विराह भरत पयोद गंभीर मत प्रगटा राम जी ने समुद्र का मंथन किया वो जो समुद्र का मंथन किया है ना उसमें देवता और दैत्य दोनों लगते हैं लेकिन राम जी कहते हैं ये भरत के चरत का मंथन में दोनों नहीं लग सकती उसमें भी लिखा है निर्मथ जिता स्वयं यदा सुधाना जाए तो

निर्मंथा जिता जब देवासुर वरुत पी सब देवता और सुर लग गए और जब वो नहीं निकला तो यदा सुधा ना जाए तो निर्म मंथा जिता परमात्मा ने खुद मंथन किया ऐसे यहां भगवान राम खुद मंथन कर रहे हैं श्री राम जी का चौदह वर्ष का जो वनगमन हुआ उसके हेतु लोगों ने अलग अलग निरूपित किए हैं

पर गोस्वामी जी एक हेतु ये बताते हैं कि राम जी का चौदह वर्ष वनगमन का जो मूल हेतु है वो और भरत के चरित्र से जो भक्ति रूपी सुधामृत्य है उसका निकालने के लिए ही यह मंथन किया गया है और जब मंथन होता है तो मंथन होता कैसे मथाने के अंदर में दधी को रख दिया जाता है और मंथन किया जाता है कितनी देर में हो जाता है पांच मिनट में दस मिनट में हो जाता है घंटों लगती है

जब तक दही के एक एक कण पर मथाने की चोट लग नहीं जाती तब तक उस ददी के अंदर से जो चिकनाहट है जो घी है वो निकल करके बाहर नहीं आता चोट लगती है अब ये जो मंथन करना है इसलिए भरत जी को चोटें लगनी शुरू हुई सुन सुन भरत होती मनसूल अयोध्या में भरत जी आए

तो भयानक उजड़ा हुआ दिखलाई भरत कुशलना पूछ, पूछ, पूछ पाते का जिस घटना के कारण इन साधारण वन्य जीवों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है कमल भी कुमला गए हैं सूर्य भी आज मिलान दिखलाई पड़ निश्चित रूप से कोई इतनी भयानक घटना घटी है

भरत तुम उसको सुन भी पाओगे कि नहीं सुन पाओगे इसलिए भरत जी किसी से पूछते ही नहीं आपको मालूम होगा एक भरत कर संत कहीं कुछ लोगों का बनगमन में यह भी विचार था कि इसमें भरत का भी हाथ है तो लोग पीछे हटकर के छुप के देख रहे हैं कि अभी पता लग जाएगा जरा देखो भरत जाति कहां है और भरत जी का रथ बड़े तेजी से एक भवन की ओर जब बढ़ा

कुछ लोगों ने एक दूसरे को करके कहा, कहा था ना हाथ देखो ना कहा भरत जी को यह मालूम ही नहीं है कि घटना घटी क्या है उन लोगों को लग रहा है धामकों ने बताया होगा <coughs> भरत जी को कुछ नहीं बताया गया है

भ्रत जी को तो लगा कि अयोध्या में कोई इतनी भयानक घटना घटी है जिससे सारी अयोध्या सुन और उजड़ी हुई नजर आ रही है भरत तो तुम उसे सुन भी चकोगे कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि सुनकर के तुम्हारे प्राणी निकल जाए इसलिए तुम पहले भरत जी ने सोचा कि मैं पहले भैया के पास पहुंच जाऊं पिताजी के पास पहुंच जाऊं

जिस समय मैं भैया राम जी के पास पहुंच जाऊंगा उसके बाद दुनिया भर की कोई आपत्ति मुझे सुना दे मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा सहन कर लूंगा लेकिन मैं पहले भैया के पास पहुंच जाऊंगा तो भरत जी सोचते हैं भैया कहाँ मिलेंगे तो भरत तो वो स्थिति छोड़कर के गए हैं जिसमें उनकी माँ के राम के बिना रहती ही नहीं है इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस विषम परिस्थिति में कि मेरे भैया अगर कहीं होंगे

तो मेरी मां के पास होंगे और जहां मेरे भैया होंगे वहीं पर पिताजी होंगे वहीं पर लक्ष्मण और पूरा का पूरा परिवार वहीं पर वहीं पर मेरी भाभी माँ भी होगी जो भरत जी ने अपना रथ उस ओर चलाया उसके मूल में पीछे यही उद्देश्य था कि मेरे पिताजी भैया जी सब लोग मेरी माँ के पास है

केकेई को जब पता लगा कि भरत जी आ रहे हैं तो सज आरती मुदित दौरे पर ही आरती उतारने के लिए आ गई और उसने भरत से पूछा भरत देख देखा कि भरत मुख लटकाए हुए क्योंकि लटका की उजड़ी हुई स्तुति को देख करके वो चेहरा लड़ गया था तो पूछा भरत केकेई ने लौकिक के दृष्टि से सोचा कि जिस बेटे के लिए मैंने राज्य को थाली में सजा करके रखा है

जब वो सुनेगा कि मेरी मां ने मुझे राज्य रखा है तो वो तो खुशहाली के साथ में मुझे मेरे पास आकर के चरण चूमेगा कहा कि वाह मां तूने कितना अच्छा काम किया तो केके -के ये अंदाजा नहीं लगा सके कि भरत का उदासी का कारण क्या हो सकता है केके -के ने सोचा कहीं मेरे ननिहाल में मेरे प्यार में कुछ हो गया क्योंकि इस घटना से व्रत के ऊपर कोई अंतर पड़ेगा नहीं अब भरत अगर ऐसा है तो लगता है कि कुछ पीहर में हो है

भरतें देख सोच मन मारे पूछत तो नैहर कुशल हमारे नैहर में सब कुछ ठीक है ना भरत जी एक पल के लिए ठिटके सूखी वाणी में बोले शकल कुशल कह भरत सुनाई पूछिए निज गुल कुशल बनाई तेरे परिवार में सब ठीक है मां मेरे परिवार का समाचार क्या है ये बता तू मेरे परिवार का समाचार क्या है मैं जैसे उजड़ी हुई अयोध्या देख करके आ रहा हूँ

मुझसे मैं मुश्किल से यहां तक आ, आ पाया हूं ऐसा क्या कारण है के, -के बताना शुरू किया पुत्र चिंता मत कर तू नहीं था मैंने तेरे न रहने पर सब काम संभाल लिया और भाई मन तेरा सहाय बिचारी मैंने बेटा तेरे न रहने पर गैध में बड़ा कुछ कुचकड़ा था गया

अरे दशरथ जी को राज्य देना था तो तेरे रहने पर भी दे सकते थे सारा कुछ हल रचा गया लेकिन मैं थी ना तेरे पीछे मैंने सब बात बना दिया और ये जितने मुहे लटकाए हुए थे तो लोग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये सब राम के पक्ष में थे मेरे पक्ष में एक भी नहीं था मैं भाई मंत्रा केवल विचारी मंत्रा ने ही मेरी मदद की है एक भी मेरी मदद में नहीं आया भाई मंत्रा साहेब भरत जी ने फिर पूछा मां

तूने ऐसा कौन सा काम सुधारा है जिससे सारी अयोध्या फपक रही है जल रही है जीव जंतु मरे पड़े हुए हैं तूने ऐसा कौन सा का संभाला है मुझे बता तूने किया क्या है तो उसने कहा के काजे भी भी भी के काजे

भूपति भूपति मैंने सब काम अच्छा बनाया था लेकिन कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया है क्या बिगड़ा है तुम्हारे पिता सी स्वर्ग कुछ नहीं

इतना सुनते ही भरत बिलक तात तात हा ता पुकारी परी भूमि तल व्याकुलटपटा करके भरत जी धरती पर गिर पड़े मैं कितना अभागा बेटा हूं दशरथ जी इतने खुश होते थे जो ही राम आए ना राम जी को दशरथ जी गोद में लेते थे

तो ये बात भरद्वाज जी ने भरत को बताई का भरत वो दृश्य मैंने देखा था जब एक बार तीर्थ यात्रा में आपके पिता पिताश्री मेरे पास आए थे उन्होंने राम को अपनी गोद में ले रखा था और जो ही राम को गोद में लिया छोटे से थे तुम दो वर्ष के तुम अपनी माँ की गोद से ऐसे छुड़ा करके पिताजी की गोद में चढ़ने लगे पिताजी की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगे

मैंने सोचा छोटे बच्चों में भी देखो कितनी ईर्षा होती है इसको ईर्षा हो गई कि पिता की गोद में मैं भी बैठूं मैंने कहा देखो ये भी आप दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए कहा नहीं महाराज इसमें ईर्षा नहीं है क्योंकि मैं उन्हें हृदय से लगाए हुनराम को अभी देखो आप ये क्या करते हैं और जो ही छोटे से भरत पिताजी की गोद में बैठे पहचे

उन्होंने राम को अपने हृदय से लगा लिया राम जी ने उनको पकड़ लिया अद्भुत प्रेम है का। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते भरत जी तड़प उठे कहा पिताजी मैं कितना अभागा हूं तो जी महाराज इतने बच्चों से प्रेम करते थे समय पर उनके बीच में बैठ जाते थे एक एक चीज बताते थे उन्होंने यह भी बताया था कि जब तक किसी को जान लो

उसके ऊपर प्राणघातक हमला मत करना फायर कर करना इसलिए आज पिताजी को देख करके रो पड़े कि मैं कितना भागा चलते न देने पाय तो

ऐसा अभागा बेटा हूं आपका जो चलते समय आपको देख नहीं पाया यदि आप तो लिया जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा कौन होगा मरने के पहले पिताजी एक बार मुझे बुला तो लिया होता मेरा हाथ भैया के हाथ में देकर के कह जाते भैया से कि अब मैं जा रहा हूं राम तुम भरत का ध्यान रखना

इतना कहते कहते भरत जी ने सोचा कि भैया भैया दिखाई क्यों नहीं और फिर कहा मेरे पिताजी की मृत्यु ऐसे तो हो नहीं सकती बड़े गंभीर थे मेरे पिताजी बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी मुस्करा कर

पढ़े नीरा बर मांगते मने भई नहीं तीरा जी है, वो है जब पढ़े उनमती कुमती जी अठया

तेरे मन में जिस भक्तराम को बनवान बनवास देने की भावना जगी तेरे इस कठोर दिल के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए बड़ी मांग मने भाई नहीं पीरा गरी नी नांग थे मने

भाई नहीं पीरा। गरिना जी है पर तुमने राम जैसे बेटे को बनवास मांगा तेरी जीभ में तेरे मुख में दर्द नहीं हुआ तेरी जीभ गल नहीं गई तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए किसी ने कहा कि एक ही तो कोई घटना घटे थी या तो जीभ में कीड़े पड़ेंगे या फिर वो गलेगी

लेकिन इसको नागिन की तरह कहा गया है और नागिन की दो जीव होती है इसलिए गरी जीव मुहे पर न कीड़ा गल क्यों नहीं गई तेरी कीड़े क्यों नहीं पड़ गए तेरी जीव भूप प्रतीत तौर किम की मरण काल बजी मतिया नहीं विद्यु नारी हृदय गति जानी

शकल कपट अवगुण अध जाने तीय स्वभाव महाराज तो सरल थे वो क्या जाने स्वभाव इसलिए तप्त हुए भरत जी महाराज ने कहा कि तूने तू तु मेरी मां हो सकती मेरी मां तो गो के की थी जो राम के बिना एक पल भी सो नहीं पाती थी राम उसकी गोद में आके लिपट जाते थे

तू मेरे में तू मेरी मां नहीं है जो भी तू हो यहां से हट जाती तूने मेरी मां को मार डाला है मेरी जन्मदेली वाली मां को तूने मार दिया है और तू तो कोई नश्स नहीं हथियार नहीं राक्षी है जो इस मेरी मां के शरीर में आकर के बैठ गई है

ऐसे कठोर शब्द शायद किसी दैत ने भी अपनी मां के लिए प्रोप्त ना किए होंगे जो शब्दों का प्रयोग भरत जी ने अपनी मां के लिए किए लोगों ने कहा ऐसा तो भरत जी को नहीं करना चाहिए लेकिन ये भरत जी के चरित्र का मंथन है और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला जहर निकला और किसने पान किया जरत शक्ल सुर वृंद विषम गर्ल यही पान किए

तही न भजस्मति मत मंद को कृपालू शंकर इसलिए भरत जी के जीवन में ये जो क्रोध है ना ये पहला क्रोध है और अंतिम क्रोध है पर ये भी एक रत्न है विष्व की तरह ये शब्द निकले आयुर्वेद में कहते हैं विशस्य विष्व औषधि विश्व विश्व की औषधि है

एक संख्या बूटी होती है संख्या के बारे में आप जानते होंगे संख्या जहर होता है लेकिन आयुर्वेदिक लोग उसको विभिन्न औषधियों में मिश्रित कर रुगण व्यक्ति को जब पिलाते हैं खिलाते हैं तो लोग स्वस्थ हो जाते हैं यह विश्वीय औषधि है एक, एक पल के लिए भरत जी ने सोचा कि जो मां मेरे राम के बिना रह नहीं पाती थी उसने आखिर राम को बनवास दिया क्यों

इस पर जी ने गहनता से चिंतन किया वो समझ गए क्योंकि ये अपना बेटा मुझे मानती है लोग भले ही दूसरे के बेटे को बेटे को गोद में लेकर के लगे, अजी, आपका बेटा तो मेरे बेटे से भी मुझे प्यारा लगता है पर अंदर में ये बात उनको बैठी रहती है कि मेरा बेटा तो मेरा ही बेटा है और इसका बेटा इसी का बेटा है और इसीलिए इसने राम को दिल से अपना बेटा माना ही नहीं

और इसने राम को बनवास दे दिया किसके लिए किया उसने अपने बेटे के लिए किया भरत के लिए किया तो जिस भरत के लिए उसने राम जैसे बेटे को वनवास मांगा यदि वो भरत ही उसे धुत्कार दे तो निश्चित रूप से सर्वतोभावे ने श्री राम में शरणागति का भाव अवध अभ्युत हो जाएगा प्रकट हो जाएगा

इसमें राम में यदि वो मुझसे प्रेम करती है और मुझसे प्रेम करने के कारण राम का प्रेम इसका कम हुआ है तो यदि मैं ही इसको धिक्कार दूं, तो इसका फिर राम में प्रेम पैदा हो जाएगा इसलिए राम में पुनः प्रेम पैदा करने के लिए ही भरत जी ने के, के, के फटकारा तही अवसर कुबरीता आई वसन विभूषण विभु बनाई लखन से लखन लघु भाई वैसे तो शत्रुघ्न जी को हरदम भरत जी का भाई कहते हैं

और यहाँ नाम बदल दिया बोले लखनऊ क्योंकि यहाँ पर वो लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं देता हूँ तुझे अब उपहार और एक लात को मारा तो एकदम कुवर उसका फूट गया धरती में गिर पड़ी मही कर तू कुवर टूटू फूट क पारू दलत रुद्र प्रचारू

दही में कह बिगारा करतनी के फल बहुत रोते होते और उस रोने के बावजूद भी भरत दयानी दीदी ने छड़ाई कौशल्या दो भाई दोनों भाई कौशल्या जी के पास और कौशल्या जी के पास में जब वो गए तो तुम बसन बिबिरने विकल कृषि शरीर दुखी भारी

कनक कलप बर बेली बना मान हनी तो सारे भरत जी की आगमन का सूचना किसी ने कौशल्या जी को दिया भरत शत्रुघ्न आपके पास आ रहे सुनते ही मां सुनते ही मां दौड़ पड़ी और भरत जी ने अपनी ओर दौड़ती हुई मां को कैसे देखा मले न बसन वस्त्र मेले हो गए

मलिन वशन विवरण विकल कृष्ण शरीर दुख भारी दुख के भार से शरीर दुबला पतला हो गया है मानो की सोने लता को दव दागी किसी ने दव ने अग्नि जला दिया ऐसी स्थिति को सिले दिखी देखी भरत जी दौड़ पड़े और मां तुता रोते हुए भरत जी बिलकते हुए चीख पड़े मां के चरणों को पकड़ करके बोले कि मां

माता तुका देख दो भाई बिलख करके कहते माँ एक बार पिताजी को दिखा दो एक बार पिताजी को दिखा दो एक बार भैया भाभी माँ का दर्शन करा दो कौशल्या जी ने और वो कहते के कई कत जन्मी जगमाझा

और जो जन्मी था भाई काहे नाजा कुल कलंक जी जन्मी हो तो पैदा हुआ हूं जो आपके भी दुख का कारण अभागी गति से तोरे कौशल्या तो जी ने भरत जी को अपनी गोद में बैठाया है माता भरत गोद बैठा रे आंसू पोछ मृदु वचन उचारे

ज्ञान शिक्ष कौशल्या गोद में बैठाती है, तब भी के से है। लेकिन वही कौशल्या, जब उष्मा उनके बेटे को भेजा है, उसका बेटा भरत जब उसके सामने आता है उसे जब वो अपनी गोद में बैठाती हैं, तो माता भरत गोद बैठा रहे आंसू पोछ मृदु वचन उतारे और अपनी गोद में बैठा करके

तब भी उनके आंचल से दूध की धारा बहती है भरत जी मां के चरणों को पकड़ करके कहते हैं कि मां मैं सत्य कहता हूं कि मेरा भैया के बनगमन बिल्कुल भी हाथ नहीं और वो बताते हैं कि अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको सत्य समझाता हूं कि वो पाप मुझे लगे जो उन पापियों को लगता है दो चार पापियों के नाम आपको मैं गिना देता हूं भरत जी कहते हैं

कि जे अग माँ तो तो पिता सुते मारे गाय गो थे जाए जे जा मात पिता सुते मारे गाय गो थे मई सुरपुर जाए रे अझ मा पिता सुते मारे

पाप एक बेटे को माँ बाप को मारने में जो पाप लगता हो वही पाप मुझे जो जो जो गोहत्या का का पाप पाप पाप लगता लगता हो जो जो लगता हो ब्राह्मणों को जलाने मुझे लगे यदि मां मेरा रंज मा तुम इसमें कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा करके उनके आंसू को पूछा कहा कि भरत मैं तुम्हें जानती हूं तुम

सपनू प्रतिकूल ना हो भले ही एक बार चंद्रमा से सूर्य के शिक्ष करने झरने लग जाएं, क्या तो संभव संभव हो सकता है लेकिन भरत तुम रामाय प्रतिकूल ना हो और भरत जी ने फिर राम बनगमन की पूरी घटना भरत जी को सुनाई है पूरा रात्रि वहां पर रोते दुलकते व्यतीत हुई सारे लोग वहां पर बैठ गए हैं दासी दास वहां पर बैठे माता ने बताया कि भरत

एक दिन पहले तुम्हारे पिताजी ने बाबूजी ने रघुनंदन राम को दरबार में बुलाया राम जी दरबार में चले गए और वहां भरी हुई सभा थी राम को तो डर लगा कि पता नहीं क्यों मुझे बुलाया गया है और दशरथ जी ने भरी सभा में तुम्हारे भैया को कह दिया कि तुमको राजा बनाएंगे इतना भूला मेरा राम रोने लगा बाबू मुझसे कुछ अपराध हो गया है

तुम्हारे पिताजी ने हृदय से लगा के समझाया नहीं राम जुम्मेवारी का काम है जैसे से वहां से चल के घर में आया रात भर सो नहीं रहा था मैंने उससे पूछा रघुनंदन सो क्यों शोख्य तो रात भर भरत तुमको याद करता रहा कि भरत नहीं है अभी भरत नहीं मैंने उनसे कहा भी कि भरत आ जाएगा तब और इस प्रकार से रात भर तुमको याद करता रहा

राव सुनाए दिन बनवासू और उन्हीं राम को तुम्हारे भैया को दूसरे दिन बनवास सुना दिया गया लेकिन सुन ही भयु न हरस हरा भरत तुम्हारे भैया को रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ और उसी समय उन्हें पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मुखे प्रे

मन रंग गे नो मुखे प्रे मन रंग गे नो सुबे कर

मेरे लाडले राम के मुख पर भरत शिकल नहीं आई सब कर सब विधि कर पर अपने से बड़ों को प्रणाम किया छोटों को हृदय से लगाया और बन को जाने के लिए तैयार हो गया और जो ही राम चले तो चले विपिन सुन सी संग लागी राम के बनगमन को सुनते ही मेरी लाडली पुत्र वधु सीता

मैंने लाख समझाई वो रही नहीं और वो भी तैयार हो गई रहा न राम चरण बेहाली सुने ती लखने चले उठ सा था रही ना जतने किए रघुनाथा और राम के वनगमन को सुनते ही लक्ष्मण अपने आप को संभाल नहीं पाए वो भी साथ चल दिए राम ने बहुत प्रकार से समझाया कोशिश की

के भवन भरत नाही राव वृद्ध तमाम बात की लेकिन रहे रहता वो भी साथ रात सूरज की किरण लागे फाटे हुई हैं

हुई है काू बने माझ श्रोता जी बगल में है उनके कंधे पर मस्तक रखकर भाई किन बाज फाटे किन मात गे छोड़ के घरों ना काहू तरु के तरोना तरे

सोए हुई है छोना कर पाते के और और इतना कहते कहते उसी समय पर का आगमन हुआ और शोक निवार समय कर विज्ञान प्रकाश समझाया कि भरत भ्यों कोट कोटि विपाय सं भवित को ना आप टाल सकते यू कांट चेंज इट

कोई भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता इसलिए आगे का जो कर्म है उसको करो तुम्हारे पिताजी का शरीर एक महीने से नौका में रखा हुआ है भरत जी को शत्रुघ्न जी को वशिष्ठ जी वहां लेकर हैं। और भरत जी अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। उनके सामने जब पर्दा हटाया गया है

तो भरत जी तड़प करके भूमि पर गिर पड़े राम राम राम सीता राम राम, राम राम राम राम सीता राम राम राम राजा राम राम राम, राम, राम। सीता राम, राम राम राजा राम।

राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सरजु के किनारे आए सरजु तीर रच चिता बनाई जनु जनुपुर सौपान सुहाई

शरजू के किनारे पर चंदन की लकड़ियों से जो चिता बनाई है चित्र उतारा है तुलसीदा तो जी ने जन्म स्वरूप की तरह बना दी है क्योंकि लकड़ी के ऊपर लकड़ी आड़े तीड़े जो रखी जाती है ना उससे फिर धीरे धीरे ऊपर छोटी होती जाती है ऐसा लगता है मानो कि स्वर्ग की सीढ़ी बनाई और उस पर दशरथ जी का शरीर रखा है

भरत जी ने रोते रोते जो मुखाग्नि दी है सूर्य के आंखों से आंसू गिरे हैं दशरथ जी के अंतिम क्रिया के समय पर सूर्य रो पड़े सूर्य भगवान भी गौरव का अनुभव करते थे दशरथ जी से पितु हित भरत की ने जैसे

पिताजी के लिए जो संस्कार किए हैं वो स्वामी कहते हैं लाखों मुखों से उनका वर्णन किया जाना संभव नहीं भरत जी का चरित्र इतना अगाध है कि जिसकी सीमा नहीं है मुझे एक बार सौभाग्य मिला था गौ माता के लिए अंबा माता प्रांगण में महाराष्ट्र अमरावती में

अंबा माता प्रांगण में नौ दिन की कथा हुई थी और उस समय बड़ा प्रचलन था कथा दोष में होती थी सुबह भी शाम भी और तब तो मेरी एक स्वभाव था कि जब बैठ गया तो सुबह भी चार घंटे शाम को भी पांच घंटे ऐसा चल जाता था तो वहां पर साढ़े तीन तीन घंटे दोनों समय कथा चली थी और भरत जी का ही चरित्र था भरत सरस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जी कथा के आयोजक वल्लभ भाई शेखी जी जो अब नहीं रहे

जिन्होंने एक वृद्धाश्रम की स्थापना वहां पर की थी अमरावती में नवृत्ति धाम गुलाबराव भगवान बड़े महान संत हुए महाराष्ट्र में जिनको ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी कन्या के रूप में माना जाता है हमारे गोविंद देव जी महाराज उनके संदर्भ में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं श्री किशोर जी व्या तो वो

ज्ञानेश्वरी कन्या के रूप में उनको कहते हैं अंधे थे गुलाबराव जी महाराज नेत्र थे प्रज्ञा चित अंधे नहीं कह सकते और उन्होंने लगभग 27 या 50 ग्रंथ लिखे और उन्हें करीब 17 भाषाओं का ज्ञान था सूर्यदा जी थे और उनका स्थान है बड़ी पूजा होती है महराठी उनकी तो उन्होंने कथा करवाई थी नौ तक भरत जी का चरित्र हुआ था

हमारी एक स्वयोग रामायणी शिष्या है साधवी अर्पिता जी जो महाराष्ट्र में ही रहती हैं उन्होंने उसको पूरा संयोग से वल्लभ भाई शिक्षक जी ने उन कष्टों को रख रखा था तो वो उनको प्राप्त हुए और उनसे उनके कष्टों को सुन सुन करके उससे उन्हें पूरा चरित्र लिपिबद्ध किया जिसका एक भाग तो यहां पर भी अगर काउंटर खुला होगा क्योंकि अपन ध्यान देते नहीं बहुत से लोग फोन करते हैं महाराज जी कैसे

अपने भी सीखा नहीं है कैसे बेचा जाता है कैसे खरीदा जाता है इसलिए आता जाता है नहीं तो हमारे लोग भेज नहीं पाते इसलिए आपको सही उत्तर नहीं मिल पा रहा होगा कैस्टों के पास में बारे में पर उसका सहज उत्तर ये है कि YouTube में पूरी कथा है आप उससे ही ले लो क्योंकि अपन भेजने का काम कर नहीं पाते इसलिए व्यवस्था है तो जो भी हमारे श्रोता लोग दूर से फ़ोन करते हैं उन्हें निराशा लगती होगी हम उनसे क्षमा मांगते हैं पर यह पुस्तक एक भाग यहाँ पर छप चुका है

और दूसरा भाग वो तैयार कर रहे हैं उज्जैन कुंभ के पहले ही वो छप जाएगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर भी लगभग साढ़े तीन सौ का ये ग्रंथ है और अगला भी 300 सौ पृष्ठ के लगभग का है आपको मिल सकेगा उज्जैन में कथा पूरे एक महीने तक की चलेगी और उसके पहले हम गंजवासुदा रहेंगे क्योंकि मेरे जीवन में गंजवासुदा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है

इसलिए हमारे भक्त वहाँ तो कथा सुनते ही हैं यहाँ पर भी देखो कम से कम 200-250 लोग वहाँ से कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं तो गंजवा सोदा के बाद में जो वहाँ पर कथा होगी कुंभ में उस कुंभ में पूरे एक महीने कथा चलेगी कुछ लोगों के ऐसे भी फोन आए हैं कि महाराज जी कोई रिजर्वेशन है क्या वहाँ पर रोकने के लिए तो हम आपको एक रिजर्वेशन का दोहा बता देते हैं कि आटा को तो घाटा नहीं है घी के नहीं हैं दर्शन

बाबा पड़े रहो छः वर्षन बी आई कोटा मांगना मत और जहाँ जगह हो जाए उसे छोड़ना मत जहाँ मिल जाए अगर मैं भी कहूँ चला जाऊं तो फिर लगा लेना रहा हूँ यसन हाँ लेकिन अपने यहाँ पर यह सब चक्कर है नहीं कि कोई आए और बुकिंग कर ले और उसके बाद में वो रहेगा ये सब चलेगा नहीं सो इसलिए जिसको जहाँ मिलता है वहीं पर रुक जाता है पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद आपको निरंतर दर्शन आपको एक महीने वहाँ पर मिलेंगे है ना महाराज से

<laughs> तो महाराषि ने बोल दिया है और वहाँ पर पूज्य महाराषि का छत छाया आपके ऊपर आएगी